पूर्ण राज्य का ग्रहण हो जाता है इसी प्रकार से गाय के ग्रहण कर लेने से संपूर्ण जीवों की रक्षा अपने आप हो जाती है क्योंकि गाय सबका मूल है मूल के संरक्षण से वृक्ष अपने आप संरक्षित तो होगा तो लिखा है कि यदि ये पशु संरक्षण संवर्धन के काम को छोड़कर के जीवों की रक्षा के काम को छोड़कर के वैश्य अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त तो होता है तो वह उसके लिए अधर्म है वैश्य का धर्म ही है गोवंश का संरक्षण संवर्धन करे ये भीष्म जी महाराज कह रहे हैं का यही धर्म है क्यों धर्म है कहते रक्षया सहिते से शाम वी महत्ख केवल वैश्य पशु संरक्षण संवर्धन करे मने गायों का संवर्धन संरक्षण तो करे ही अन्य जो चौपाए पशु हैं उनका भी उदारता पूर्वक संरक्षण संवर्धन करें तो उसी से उसको महत् सुख प्राप्त हो जाएगा महत् सुख का मतलब क्या है एक सुख ऐसा है जो सावधिक है निर्वधिक नहीं है एक विशेष समय के लिए आया फिर उसकी अवधि पूरी हो गई और एक सुख ऐसा है जो असीम है जो निर्वधिक है वो असीम जो निर्वधिक सुख है वो क्या है असीम निर्वधिक जो सुख है, जो सुख है उसी को कहते हैं भगवत प्राप्ति उसी को कहते हैं मोक्ष उसी को कहते हैं संसार के चक्र से छूट जाना वैश्य कुछ न करे वैश्य केवल गोवंश संरक्षण संवर्धन करे इतने काम से ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा ये बात लिखी हुई है आज एक विचार की बात है भले ही लोग मान रहे हों कि भारत अभी बहुत पिछड़ा है विकसित नहीं है विकासशील है लेकिन अभी भी भगवान की बड़ी भारी कृपा इस देश पर है आज भी इस देश के वैश्य अन्य छोड़ो केवल वैश्य जाति कमर कसले तो महाराज एक भी गोवंश भूखा प्यासा और दुखी नहीं रहेगा ब्रह्मा जी ने ये नियुक्त ब्रह्मा जी ने वैश्यों को गाय दी बस यही तुम्हारा धर्म है इनकी सेवा करना संरक्षण संवर्धन करना यही तुम्हारा धर्म है प्रजापति वैश्याय सृष्टवा परिद पशुन ब्राह्मणों को सौंप दिया राजाओं को क्षत्रियो को सौंप दिया ब्राह्मणों को और मनुष्यों को सौंप दिया क्षत्रियों को और गायों को सौंप दिया वैश्यो को इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको अलग अलग विभाग सौंपे हैं। इनमें गो विभाग वैश्यो का विभाग सृष्टा परिद पशुन, उनका पालन पोषण का भार वैश्य को उन्होंने सौंपा है और वैश्य दूसरे लोगों की गायों को भी अपने गोष्ठ में रख के पालन करे ये भी व्यवस्था बताई है वो दूसरे लोगों के गायों को रख करके पालन करे और उसमें क्या तनख्वाह ले ये भी क्या पैसा ले ये भी संकेत किया है बोले जैसे राजा अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति की छह गायों का पोषण अपने गोष्ठ में वैश्य करता है तो पांच गायों का जो दूध दही घृत आदि होगा वो पांच गायों का उपयोग तो गायों का स्वामी करेगा और एक गाय से दूध दही घी जो कुछ भी होगा वो तनख्वाह के रूप में वैश्य को प्राप्त होगा इस तरह की व्यवस्था बताई पांच मने छह गायों पर एक गाय इस तरह से वे दूसरे लोगों के गोवंश को लेकर भी अपने गोश्त में रखकर के पालन करें और इस प्रकार से उनको एक गाय प्राप्त होगी यही उनका वेतन है कहते हैं कि न वैश्यस्य वैश्य काम स रक्षेयम इति कहते वैश्य के चित्त में यह बात स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए कि मैं गोवंश संरक्षण संवर्धन नहीं करूंगा ध्यान से सुने वैश्य के चित्त में स्वप्न में भी यह बात नहीं आनी चाहिए कि हम गोवंश का संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे हम गोपालन नहीं करेंगे ये बात वैश्य के चित्त में स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि यह उसका परम धर्म है उसे बार बार प्रतिज्ञा करनी चाहिए किसी भी अवस्था में मैं गोपालन करूंगा ही ऐसा निश्चय बैच्चों को करना चाहिए अब और आगे सुन लो वो बात थोड़ी कठोर है लेकिन सुन लो क्या है यदि वैश्य गोपालन रूप अपने मुख्य धर्म से विमुख हो जाए और अन्य उपायों से धन का संग्रह करने लग जाए तो धर्मनिष्ठ राजा को चाहिए कि वह उन वैश्यों का धन छीन ले और जो वैश्य गोपालन में लगे हुए हैं उन्हें वह धन प्रदान कर दे बोलो वृंदावन बिहारी अब कोई शेष कथा महाभारत की नहीं कराएगा क्यों कराएगा ऐसी कथा बांसोगे तो कोई कथा सुनेगा कोई कथा कराएगा अरे भाई किसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं हम विनम्र अभ्यर्थना कर रहे हैं आज भी आप लोगों में अपने पूर्वजों के पवित्र गोपालन पालन गो संरक्षण गो संवर्धन के संस्कार है उन संस्कारों का आदर कीजिए भगवान वेद की आज्ञा का आदर कीजिए प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कीजिए भगवान प्रसु की आज्ञा का पालन कीजिए और गोवंश संरक्षण संवर्धन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करें तो महाराज बहुत आनंद हो जाएगा बहुत आनंद हो जाएगा गो सेवा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है अभी कल ही हमारे पास एक पत्र आया उस पत्र में ऐसी विकट समस्याएं एक गोघक्त महानुभाव ने लिखी कि हम कसाइयों से गायों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, राजनीतिक समस्याएं आ रही हैं, व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं और समस्या यही है कि वस्तुतः स्थिति ये है कि जो लोग गोसेवा के पवित्र कर्म से अभी जुड़े नहीं हैं दूर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये गोसेवी संस्थाएं बहुत धनोपार्जन कर रही हैं, किन्तु भैया गोसेवी संस्थाएं इसलिए हमने राधा कृष्ण जी से निवेदन किया था ऐसी जगह बैठे उनका बार बार फोटो है क्योंकि फोटो खींचने लायक कहीं फोटो खींचना चाहिए न श्री वृंदावन विहारी जय जय श्री राधे तो भगवान इसलिए बहुत आवश्यक है कि वह गोपालन पशुपालन रूप पवित्र धर्म का अनुष्ठान करे इसकी महती आवश्यकता है ब्राह्मणों को तीनों वर्णों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका यज्ञ कराने के लिए उत्पन्न किया गया है ब्राह्मण की भी महिमा का वर्णन किया गया आश्रम धर्म का भी बड़ा सुंदर सी भीष्म पितामह जी ने आश्रम धर्म का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है अब आश्रम धर्म जो भीष्म जी ने कहा है उसको आज ठीक ठीक से कहने लग जाएं तो उसमें भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी भीष्म जी तो कह रहे हैं कि केवल और केवल ब्राह्मण के लिए यह विधि है दो प्रकार की विधियां हैं वह यदि पूर्ण वैराग्य हो तो सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाए अथवा ब्रह्मचर्य से गृहस्थ गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास में जाए चरित ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण से विषा पते भैिकचर्यास्वधिकार और दूसरी बात बताई कि वह ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में चला जाए दूसरी बात बताई वह आश्रमात् आश्रम गच्छे और क्षत्रिय के लिए तीन आश्रम बताए ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम ये तीन आश्रम क्षत्रिय के लिए हैं। है कथनचित क्षत्रिय वैराग्यवान होवे तो, हो तो ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ को स्वीकार कर ले तपस्वी के धर्मों का पालन करे गृहस्थ न जाए तो कोई बात नहीं पर सन्यास लेने की आज्ञा उसको नहीं है वैश्य को ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ और गृहस्थ में ही अपने उत्तर काल में बानप्रस्थित बानप्रस्थि के नियमों के निर्वाह की आज्ञा वैश्य को दी गई ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में यह एक विधि और आश्रम ऐसी आश्रम में जाने की यह दूसरी विधि दी गयी इसलिए इस उपदेश के अनुसार धर्मराज ऋषर ने सन्यास ग्रहण नहीं किया महाप्रस्थान किया क्षत्रिय का महाप्रस्थान ही एक प्रकार से सन्यास है उन्होंने वो दंडवंड धारण करने वाला सन्यास उन्होंने ग्रहण नहीं किया ये बोलो भक्तवत् भगवान की अब बोले भैया सन्यासी के धर्म को मोक्ष धर्म कहा गया तो बताओ भैया इनका धर्म क्या है कहते सं को चाहिए कि वह मन इंद्रियों को बस में रखते हुए मुनिवृत्ति से रहे संसार के किसी भी पदार्थ की कामना न करे अपने लिए मठ कुटी आदि न बनावे निरंतर विचरण करता रहे जहाँ सूर्यास्त हो जाए वहीं ठहर जाए और पवित्र परिवारों से एक बार भिक्षा ग्रहण कर ले यह उसके लिए विशेष धर्म कहा गया ब्राह्मण के कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में युष्ठ ने पूछा है और उसके लिए भी बहुत सुंदर सुंदर प्रकार से ब्राह्मणों के विस्तृत धर्म की चर्चा की और इस वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते करते श्री भीष्मजी महाराज ने कहा कि हे राजन इन सभी वर्णों का धर्म और सभी आश्रमों के धर्म का हमने तुमको विधिपूर्वक वर्णन किया है लेकिन इन सभी धर्मों में राज धर्म ही प्रधान है क्यों प्रधान है बहुत सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है इतना सुंदर श्लोक है यथा राजन यथा राजन हस्तिपदे पदा सर्वे पदा हस्तिपदे यथा राजन हस्तिपदे निमग्न यथाराजन हस्तिपदा संलीय राजधर्मे सुसर्वान शर्वस्था हम प्रीनान निबोध हि राजन जैसे हाथी के पैर के चिन्ह में सारे चिन्ह समाहित हो जाते हैं हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं इसी प्रकार से समस्त धर्म राज धर्म में ही विलीन हो जाते हैं सारे धर्म राज धर्म के आश्रित हो करके अपना निर्वाह करते हैं इसलिए राजा राज धर्म प्रतिष्ठापित तो हो यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सर्वे धर्म लिखने एक विश्लोकीय भी है सर्वे धर्म राजधर्म प्रधान सर्वे वर्ण पाल्य मनाती सर्वत्यागो राजधर्मे सुराजम सर्वत्यागो राजधर्मे ए सुराज त्यागम धर्मम चाहु रग्रम पुराणम सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है क्योंकि राजधर्म के पूर्ण रीत्या प्रतिष्ठापित तो होने के बाद ही सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हैं राजा आधार में को होगा तो वर्ण धर्म नहीं रहेगा इसलिए राजा को धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए राजा को धर्म सापेक्ष होना चाहिए वो पंथ निरपेक्ष हो जाति निरपेक्ष हो चलो यद्यपि ये शब्द भी ठीक ठीक बनेगा नहीं फिर भी कथनचित जिस अर्थ में वे लेना चाहते हैं ऐसा कहकर काम चलाया जा सकता है लेकिन धर्म निरपेक्ष राजा को नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष होगा वो अधर्म सापेक्ष होगा तो अधर्म सापेक्ष राजा होगा तो राज धर्म उसका समाप्त तो हो जाएगा और जब राज धर्म समाप्त तो हो जाएगा तो वर्ण धर्म भी समाप्त तो हो जाएगा और आश्रम धर्म भी समाप्त हो जाएगा इसलिए सर्वे धर्मा आज धर्म प्रधाना सर्वे वर्णा पाल्यमान माना बवंती राजधर्मो में सभी प्रकार के त्याग धर्म का समावेश है सारे त्याग धर्म भी राजधर्म के अंतर्गत हैं और ऋषियों ने धर्म के जितने अंग हैं उन समस्त अंगों में ऋषियों ने त्याग को ही सर्वोपरि माना है और वह त्याग रूप धर्म भी राजधर्म के भीतर प्रतिष्ठित होता है इसलिए भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर राज धर्म ही प्रधान है एक समय की बात है मानधाता यज्ञ कर रहे थे भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहते थे मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे और वे मोक्ष को प्राप्त करने की करने के संकल्प के उत्पन्न होने के कारण वे थोड़े उदासीन होते चले जा रहे थे तो भगवान ने इंद्र रूप धारण करके उनको दर्शन दिया और उनसे संवाद किया और संवाद में उन्होंने उनके लिए बताया कि हे मान धाता जी तुम्हा, तुम्हारे मोक्ष शास्त्र का विवेचन यह है कि तुम विधिवत राजधर्म का पालन करो तो तुम्हें मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा तुम राजधर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ और भगवान ने इंद्र रूप धारण करके राजधर्म का उपदेश दिया और कहा कि देखो राजधर्म के नष्ट होने से ब्राह्मण का धर्म नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का धर्म नष्ट होने से चारों वर्णों का और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का लोप हो जाता है इसलिए तुम राजा हो तुम्हे राजधर्म का श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए देवताओं की उपासना करनी चाहिए और उन समस्त यज्ञों का फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए निष्काम भाव से किए गए कर्म वह बंधन कारक नहीं होते उनको स्वर्गादी लोको में जाकर उनका फल भोगना नहीं पड़ता है वे मोक्ष कारक हो जाते हैं इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है और एक निर्देश भी भगवान ने इंद्र के रूप से मानधाता राजा को दिया धर्म रामान धर्म परान ये न रक्षा मानवान पार्थिवा पुरुष व्याघ्र तेषा पापम हरती थे जो राजा धर्म में रमण करने वाले धर्मपरायण मनुष्यों की रक्षा नहीं करते उनके सारे पापों का फल उन राजाओं को भोगना पड़ता है इसलिए राजा का कर्तव्य है प्रजा का पाप उन्हें न भोगना पड़े इसके लिए उन्हें अत्यंत आवश्यक है कि धर्म परायण लोगों का ध्यान देना चाहिए उन पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए रक्षणात् क्षत गुणम धर्मम प्राप्तोति पार्थिव राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में चला जाए कठोर तपस्या करने लग जाए तो उस उस अवस्था में राजा को जिस धर्म के फल की प्राप्ति होगी वह धर्म फल सौ गुना अधिक हो करके केवल प्रजा में धर्म को संरक्षित कर देने से प्राप्त हो जाएगी माने सौ गुण्य उसको प्रजा पालन से प्राप्त हो जाएगा प्रजा में वह वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को व्यवस्थित करे राजा के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है नहीं पापाक परतरम अस्थित किंचित अराजक अराजकता हो जाए इससे बड़ा पाप राजा के लिए कोई नहीं है आज यही स्थिति हो रही है अनेक प्रांतों में नाम लेने की आवश्यकता नहीं है घोर अराजकता है बड़े बड़े जघन्य पाप हो रहे हैं और इसके बाद जो शासक है वो तो हाथ खड़े कर रहे हैं कोई किसी को दोष मर रहा है तो कोई किसी को दोष ले रहा है ये सारे दोष राजा को प्राप्त होते हैं इसलिए उसके शासन में अराजकता फैले अनुशासनहीनता फैले इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा राजा के लिए नहीं है दस हजार वर्ष तक जो तप आदि साधन करने से राजा को फल की प्राप्ति होती है वह फल केवल एक दिन एक दिन महाराज ध्यान से सुने केवल एक दिन सारी धरती पर प्रजा में केवल एक दिन के लिए धर्म की प्रतिष्ठा कर दे तो दस हजार वर्षो की तपस्या का फल राजा को प्राप्त हो जाता है एक दिन में इतना राजा के लिए कहा गया है न यज्ञ संप्रवरते विधिवत स्वाप दक्षिणा न विवाह समाजो यदि राजा न पाले यदि राजा पालन न करे तो यज्ञ नहीं होंगे और विवाह भी ठीक मर्यादा से नहीं होंगे और यदि राजा पालन नहीं करेगा तो गायों का संवर्धन नहीं होगा जहाँ लिखा है गो संवर्धन बिना राजा के नहीं होगा यह बात बिल्कुल सही है आज गोवंश की जो दुर्दशा है उसका एक मुख्य कारण यह भी है शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा निरंतर गोवंश की उपेक्षा की जा रही है राजा के द्वारा ही गायों का संवर्धन होता है घोषाह प्रणासम गच्छेयर यदि राजा न पाले यदि राजा पालन नहीं करेगा तो घोषाह प्रणासम गच्छेयर घोषा का मतलब जितनी गौशालाएं हैं वे गौशालाएं नष्ट हो जाएंगी गोष्ठ नष्ट हो जाएंगे गो संवर्धन संवर्धन का कार्य समाप्त तो हो जाएगा इसलिए राजा का यह धर्म है और प्रजा का धर्म क्या है बोले प्रजा का धर्म है वह किसी भी अवस्था में राजा का अनिष्ट चिंतन न करे धर्मात्मा राजा के सदा कल्याण का चिंतन करे ये प्रजा का धर्म है क्यूँकी असंशयम यह क्लिष्ट प्रेत्यार कम यदि प्रजा राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है अशुभ का चिंतन प्रजा करती है तो उसे नरक जाना पड़ेगा राजाओं को टैक्स लेकर के कर लेकर के और अपने राज्य को व्यवस्थित करना चाहिए लेकिन जो राजा कर तो लेता है और वित्ता पहारी तो है लेकिन प्रजा की रक्षा नहीं करता उसे भी बड़ा भारी पाप लगता है इसलिए राजा प्रजा प्रथमम शरीरम बहुत प्यारा श्लोक है राजा प्रजानाम प्रथमम शरीरम प्रजाच राजो प्रतिम शरीरम राजा विहीना नवंती देशा देश नृपा भवंति धन्य है व्यासी कह रहे हैं राजा प्रजाओं का प्रथम और प्रधान शरीर है राजा का अपना शरीर नहीं है सारा राष्ट्र सारा देश सारी प्रजा ही उसका शरीर है ये राजा का शरीर है प्रजा भी राजा का अनुकम शरीर है राजा के बिना देश और वहां के निवासी नहीं रह सकते और देशों और देशवासियों के बिना राजा का भी अस्तित्व नहीं रह सकता ऐसा वर्णन है जब यह बात कही तो मानदाता जी ने फिर संन्यास वाला विचार छोड़ दिया उन्होंने कहा ठीक है हम प्रजा पालन करेंगे और वानपुर के नियमों का निर्वाह करके मोक्ष प्राप्त करेंगे युद्ध के समय राजा को क्या करना चाहिए उसका भी बड़ा विस्तृत वर्णन है लिखा अग्निहोत्र की अग्नि को छोड़ करके दूसरी अग्नि जलाने की आज्ञा राजा को नहीं देनी चाहिए आज भी ऐसा होता युद्ध चिड़ता है सुना हमने तो नहीं देखा तो बताते हैं लोग लाइट वेट बुझा देते हैं आग जलाना मना कर देते हैं ये भी महाभारत में लिखा हुआ है कि नगर के परकूट उन पर सैनिक उनको बैठने के लिए स्थान बनावे उनको प्रगंडी कहते हैं अलग अलग सबके नाम दिए हुए हैं तोप कहाँ रखी जाए ये भी बात बताई गई है विष्णु के द्वारा और उससे आगजनी करना चाहिए तोप के गोला दागना चाहिए ये बात भी लिखी है खाई कैसी बनानी चाहिए इसका भी विस्तृत विवेचन दिया हुआ है और युद्ध के अवसर पर राजा रात में ही लोगों को भोजन बनाने की आज्ञा दे रात में वो लोग भोजन बना के खा ले दिन में केवल अग्निहोत्र के लिए अग्नि का प्रयोग करें बाकी अग्नि का प्रयोग न करें आग को कहाँ जाकर के युद्ध के समय में ढकके रखना चाहिए कहते सूचिका एक घर में ऐसा कोठा होता है जिसमें माताएं बालकों को जन्म देती हैं। ऐसा भी एक घर हुआ करता था पुराने जमानों में है कहीं जापे का घर कहते कहीं कुछ कहते अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है ऐसा एक घर होता कहते उस घर में अग्नि को छिपा के रखे जिसमे शत्रु को पता न चले अग्नि कहाँ रखी हुई है इस तरह से वहाँ आग रखना चाहिए और जब युद्ध का समय हो तो भिखमंगों को गाड़ीवानों को हिजड़ों को और पागलों को और नाटक करने वालों को एकदम बाहर कर देना चाहिए कहीं नजरबंद कर देना चाहिए इधर उधर नहीं घूमें वो क्यों बोले ये लोग राजा के यहाँ घोर संकट पैदा कर सकते हैं युद्ध के समय इसलिए ये भी राजा का धर्म है अब कैसे संकट पैदा कर सकते हैं ये बात विस्तार से तो नहीं लेकिन विचारणीय है क्योंकि तो नाटकीय लोग हैं कुछ ना कुछ उपद्रव कर देंगे धर धर जा करके इसलिए उस समय उनको एक जगह सुरक्षित स्थान में भोजन करो विश्राम करो तुम अपना काम धंधा छोड़ो ये उनके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए एक श्लोक इतना सुंदर है क्या कहना महाराज ऐसे जैसे, जैसे वेद में महावाक्य है ना हम कहते हैं ये महाभारत के महावाक्य है ये राजधर्म के महावाक्य हैं बहुत सुंदर वाक्य है, है। श्री भीष्म जी कह रहे हैं कालो व कारणम राज्यो राजा व काल कारणम इति से संशय महाभूत राजा काल से क्या बढ़िया श्लोक है अद्भुत श्लोक है कहते काल राजा समय राजा का कारण है अथवा राजा काल का कारण है यदि तुम्हें ऐसा संशय नहीं करना चाहिए यह बात भीतर से पक्की कर लो कि काल का कारण भी राजा ही है राजा जब पूरी तरह वैदिक धर्म में परिनिष्ठित होता है तो सतयुग आ जाता है राजा जब यज्ञादि धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है तो त्रेता आ जाता है राजा जब वैदिक तांत्रिक पद्धति से मठ आदि की स्थापना करके पूजा आदि करने लग जाता है तो द्वापर आ जाता है और जब राजा सर्वधर्म बहिष्कृत हो जाता है तो कलयुग आ जाता है राजा काल का कारण कैसे है भीष्म जी कहते हैं कि तटक योगे धर्मो नाधर्मो विद्यते से सर्वे सा में वर्णा नाम नाधर्मे रमते मन सतयुग में सभी वर्णों का द, मन अधर्म में रमण नहीं करता था इसलिए अधर्म पहले था ही नहीं उस समय सत्युग में दंड व्यवस्था चारों चरणों से परिपूर्ण थी दंड व्यवस्था जब चारों चरणों से परिपूर्ण हो तब सतयुग होता है दंड व्यवस्था का एक चरण कमजोर हो गया तो त्रेता आ गया दंड नीत्याम यदा राजा त्रीन अनुवर्तते अनुर्तते चतुर्थ मंत्रुत्सृज्य तदा त्रेता प्रवर्तते जब तीन चरणों से दंड होता है तो त्रेता आ जाता है और जब अर्धम त्यक्वा यदा राजा नित्य धर्म अनुवर्तते ततस्तु द्वापरम नाम सकाल संप्रवर्तते जब आधा दंड व्यवस्था के दो चरणों को राजा त्याग देता है जितना दंड त्यागेगा उतना अधर्म उसके जीवन में आ जाएगा ऐसा है उस समय द्वापर युग आ जाता है और जब दंड व्यवस्था के तीन धर्मों को तीन चरणों को समाप्त कर देता है राजा एक ही चरण पर जैसे तैसे दंड व्यवस्था लड़खड़ाती हुई रहती है उस समय कलयुग आ जाता है दंड नीतिम परित्यज्य यदा का भूमि पहा प्रजा क्लिश्नागन प्रवर्ते तलि उसमें कलयुग आ जाएगा और जब कलयुग आ जाएगा युधिष्ठिर शूद्र भेरण जीवंती ब्राह्मण परचर्योग क्षेम से नाश से वर्तते वर्णशंकर यह स्थिति आ जाएगी महाराज इसका विस्तृत वर्णन किया गया है राजा को इस लोक और परलोक में किस प्रकार के गुणों को स्वीकार करने से कल्याण प्राप्त होता है इस लोक में भी और परलोक में भी ये बहुत सुंदर प्रकरण है इसमें महाराज जी छत्तीस गुणों की चर्चा की गई है यद्यपि इनकी व्याख्या तो बहुत लंबी है लेकिन छत्तीस गुणों में यदि आज के शासक इस मर्यादा को स्वीकार करें इन छत्तीसगुणों का अनुसंधान लोग करें तो बड़ी सुंदर शासन व्यवस्था भारतवर्ष में हो सकती है उनकी सूची मात्र हम सुना रहे हैं ध्यानपूर्वक सुने धर्म का आचरण तो करें, किंतु कटुता न आने दें। एक बात आस्तिकता रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ संग्रह करे मर्यादा का अतिक्रमण किए बिना विषयों को स्वीकार करे भोगे और दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करे दीनता न लाते हुए मीठा बोले प्रिय भाषण करे शूरवीर बने किंतु बढ़ कर बात न करे दान दे किन्तु अपात्र को न दे साहसी हो लेकिन निष्ठुर न हो दुष्टों के साथ किसी अवस्था में संधि न करे मेल न करे बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा न करे जो राजभक्त न हो ऐसे गुप्तचर से काम न ले पहले अच्छी प्रकार से परीक्षा ले ले के पक्का राष्ट्रभक्त राजभक्त ये गुप्तचर है कि नहीं तब उससे गुप्तचरी काम ले किसी को कष्ट पहुँचाए बिना अपना काम करे दुष्टों से कभी अपना काम बनने वाला भी हो तो भी दुष्टों को काम बनाने में न लगावे क्योंकि फिर उन्हें कृतज्ञ उनके प्रति होना पड़ेगा फिर उनकी दुष्टता को सहन करना पड़ेगा इसलिए अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि भी किसी दुष्ट व्यक्ति के माध्यम से न करें, और अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन न करे श्रेष्ठ पुरुषों का धन न छीने अच्छे काम में लगे हुए लोगों की संपत्ति न छीने नीच पुरुषों का आश्रय न ले अपराध की और अपराधी की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करने पर कोई भी क्यों न हो उसको दंड से वंचित न करे उसको दंड अवश्य दे अपराध की जांच पड़ताल कर ले और अपराधी की जांच पड़ताल कर ले गुप्त मंत्रणा को किसी के सामने प्रकट न होने दे लोभी व्यक्ति को राजा कभी पुरस्कार न दे धन न दे लोभी को धन न दे क्यों उसके पास धन का कोई उपयोग ही नहीं है इसलिए लोभी को धन न दे जिन्होंने कभी अपकार किया हो ऐसे व्यक्तियों को कभी कोई पद और अधिकार न दे उनको अपने निकट न रखे उन पर कभी विश्वास न करे ये भी राजा का धन क्योंकि जो एक बार बुरा कर सकता है वो कभी भी बुरा कर सकता है एक चरित्र तो महाराज जी इस प्रकरण में इतना अद्भुत है, है आगे का चरित्र लेकिन बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज जी उस चरित्र में जनक जी का वृत्तांत लिखा हुआ है जनक जी महाराज जब स्वर्ग में गए तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा सेनापति इंद्र के समान आसन पर बैठा है और हमको नीचे बैठना पड़ रहा है इंद्र से और इंद्र की बराबरी पर उसका उसकी कुर्सी लगी वही आसन लगा हुआ है सेनापति का विशेष सम्मान हो रहा है तब तो महाराज जनक जी को सहन नहीं हुआ उन्होंने देवराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं दक्षिणाएं दी हैं जीवनभर सदाचार का पालन किया है और अनेक पवित्र कर्म किए हैं कुआ बावड़ी, तालाब बनवाए हैं पुल बनवाए हैं सड़क बनवाई है बगीचे लगवाए हैं और ये सेनापति इसने तो कुछ नहीं किया पर मुझे लोक में इससे नीचा आसन क्यों प्राप्त है इसे आपके समान आसन कैसे प्राप्त हो गया सब देवराज इंद्र ने कहा कि चुगलखोर मंत्रियों के बहकावे में आकर आपने इस सेनापति को अपदस्थ कर दिया था सेनापति पद पत से हटा दिया और इसके बाद आपके नगर के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण किया सेना से आप घिर गए तो उस समय आप जानते थे कि ना हम जीत सकते ना हमारा सेनापति ना हमारी सेना तो इस सेनापति के प्रति भीतर से क्षुद्ध होने के कारण युद्ध के लिए आपने इसी को भेज दिया सेनापति पद पत से हटा दिया था लेकिन बुलाया और कहा कि भाई देखो अभी तुम भले ही सेनापति नहीं हो लेकिन यदि तुम सच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त हो तो अब संकट आया है जनकपुर के ऊपर मिथिला के ऊपर तो तुम युद्ध करो तो वह इसीलिए उसको भेजा था कि वह जाकर समाप्त तो हो जाएगा क्योंकि तुम उसे शत्रु अपना मानते थे लेकिन उसने छोटी सी सेना लेकर के प्रस्थान किया और अपार सेना को देखकर कर ये निश्चय कर लिया देश पर राष्ट्र पर संकट है मरना तो हमको है ही है लेकिन बिना मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं प्राण त्याग दूं तो प्राण त्यागना भी गर्थ हो जाएगा ऐसा विचार कर उसने शिव उपासना की और शंकर जी से वर प्राप्त किया उसमें सबको आमंत्रित करना नहीं वृंदावन विहारीला लेकी एक बड़ी सुंदर सूचना है कि आज पूज पतमेड़ा महाराज जी के सान्निध्य में कथा के पश्चात ढाई बजे से किस जगह यही है क्या इसी परिसर में हॉल है उस हॉल में बैठक रखी गई है यहाँ तो तीन सवा तीन बजे से रास लीला का आरंभ हो जाता है तो सभी लोगों को जो है निवेदन है कि इस बैठक में आप सभी गोभक्त सागर आमंत्रित हैं वर्षा काल में गोवंश को कसाईयों से बचाना यह एक बैठक का उद्देश्य रखा गया है दूसरा है ग्राम एवं पंचायत स्तर पर गौशालाओं की स्थापना तीसरा गोचर भूमियों का संरक्षण और चौथा गो सेवा के संदर्भ में विस्तृत वार्ता राजस्थान गोसेवा समिति के कार्यकर्ता एवं शेखावाटी अंचल के गो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं उनके भी विचार सुनने का जानने का अवसर मिलेगा और अनेक महापुरुष हैं श्री रवासा महाराज हैं हमारे श्री राधा कृष्ण जी हैं श्री इंदौर वाले महाराज जी हैं ललितपुर वाले महाराज जी का तो आशीर्वाद जैसे रहेगा वृद्ध हैं उनकी ओर से हम हैं और श्री पलसाना वाले महन हैं श्री ब्रह्मचारी जी महाराज हैं अनेक संत हैं इन संतों का भी दर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा श्री गौ माता की तो हम जो निवेदन कर रहे थे उसको फिर से ध्यान से सुने कि ने शिव उपासना की और भगवान शंकर से वर्मागा कि राष्ट्र रक्षा की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो शंकर जी ने ही उसे थोड़ी सी सेना प्रदान की और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और युद्ध करके भगवान शंकर ने रथ दिया इस रथ पर बैठकर के युद्ध करो तुम नीचे पैर मत रख देना बस विजयी हो जाओगे रथ पर बैठकर युद्ध किया सारी शत्रु सेना का संहार किया और इसके बाद वह स्वयं वीर को प्राप्त हो गया तो जो बड़े बड़े वैदिक धर्मों के पालन से जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ सौ अष्टमे भी यज्ञ करके जो मुझे प्राप्त हुआ है वही राष्ट्र रक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले इस सेनापति को प्राप्त हो गया क्योंकि ये सेनापति वह इस प्रकार का सेनापति है कि एक बार तुम्हारे द्वारा हटाए जाने पर भी इसने सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया इसलिए जो सेवक राज कर्मचारी एक बार राजद्रोह कर चुका हो राजा के प्रतिकूल व्यवहार कर चुका हो उस व्यक्ति पर पुनः कभी विश्वास करना नहीं चाहिए ये राजा के लिए व्यवस्था है लोभियों को धन्य दे जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास न करें। ईर्ष्या रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करे और नारी मात्र की रक्षा करे अपनी स्त्री की तो रक्षा करे ही संसार की सभी नारियों की रक्षा करे राजा अत्यंत पवित्र रहे पर अपने प्रजा के किसी वर्ग के प्राणी से घृणा न रखे सभी जाति सभी समुदायों के लोगों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करे ये राजा का धर्म है स्त्रियों का अधिक सेवन न करे भोग की दृष्टि से सेवन न करे वह केवल पितृण की मुक्ति की कामना से ही सेवन करे और शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे अभक्ष भक्षण न करे ये राजा का धर्म है धर्मों में अत्यंत शुद्ध पवित्र भोजन कब होगा जब हर राजा के यहाँ गोवृत्त की पूर्ण व्यवस्था होगी तब शुद्ध और पवित्र भोजन होगा इसकी चर्चा हम पहले अनेकों बार कर चुके हैं उद्दंडता छोड़कर विनीत भाव से जो माननीय पुरुष है उनका सत्कार करे निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करें ये भी राजा का धर्म है दमहीन होकर देवताओं की पूजा करें राजा लोग पूजा तो करते हैं पर चुनाव के समय करते हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है वहां वे जाते हैं चाहे भले ही पूरी सर्दी न न पर जहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी मेला में वहां ठंड में भी त्रिवेणी में नहाएंगे जिसमें सब जनता देख ले भाई बड़े धर्म आत्मा इनकी गंगा जमुना में नर्मदा में त्रिवेणी में बड़ी श्रद्धा है तो दम्भ पूर्वक यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो वह उसके लिए अनुचित है दम्भ शून्य होकर के धर्म का आचरण करे और अनिंदित उपायों से संपत्ति का संग्रह करे निंदित उपायों से देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है अट्ठाईसवा नियम राजा के लिए अनिंदित उपायों से धन का संग्रह करे कल भी हमने चर्चा की थी और ये चर्चा हम नहीं ही करना चाहते हैं पर बार बार आ जाती है इसलिए करनी पड़ती है कितने दुख की बात है कितने दुर्भाग्य की बात है कि धर्म प्राण भारत यहां के शासक गोमांस विक्रय करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाह रहे हैं यह इस राष्ट्र के लिए अत्यंत अत्यंत कलंक की बात है जीते जी डूबकर मर जाने जैसी बात है इतनी घृणित बात है राजा धन अवश्य कमावे संपत्ति का अर्जन अवश्य राजा करे लेकिन वह निंदित उपायों से अनिंदित उपायों से धन का संग्रह हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वे शासकों को सद्बुद्धि प्रदान करें वे गौमांस चमड़ा आदि बेच करके धन न कमावे भारतीय गोवंश के संरक्षण संवर्धन से प्राप्त जो पवित्र गव्य पदार्थ हैं, औषधिया हैं, एक से एक रसायन हैं, उनका निर्यात करके और वे धन का अर्जन करें भारतीय गोवंश के दूध को बाहर भेज करके यहाँ के घृत को बाहर भेज करके वे पैसा लेवे बहुत अच्छा होगा वह धन उनके पास आएगा तो उनकी बुद्धि सुधर जाएगी है? और वो धन जब और लोगों के पास तनख्वाह के रूप में जाएगा तो उनकी बुद्धि भी सुधर जाएगी उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण अध्यापक ने ब्रज के ही ब्रज की ही बात है एक ब्राह्मण अध्यापक ने हमसे कहा बाबा एक बात तो बताओ बोले बाबा हम मास्टर हैं सरकारी और यहां बता रहे हैं आपको कि ज़्यादातर ज्यादा ब्राह्मण मास्कर है और उनकी संतान मूर्ख निकल गई है और अशुद्ध खाने पीने वाली निकल गई है हम बाबा ब्रजवासी हैं और संतान ऐसी है कि बताओ हम कहा करें आप कश्यू कर बात बताओ हमने तो कोई पाप करके पैसा कमाया नहीं तो हमारो पैसा तो पवित्र है हमारी संतान ऐसे कैसे भई हमने कहा भाई ये प्रश्न का उत्तर तो हम नहीं दे सकते आप खुद ही बताओ बोले तो हमने जो सोच रखा पहले हम वो बता देते बताओ तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आप पता नहीं क्या व्यवस्था है भगवान जाने जिस समय उसने कहा था तब की व्यवस्था बताई बताई थी उसने कि मध्य विभाग शराब वाला विभाग उस विभाग से जो राजस्व प्राप्त होता है प्रदेश सरकार को उस राजस्व का जो व्यय है वो मास्टरों को तनख्वाह देने में किया जाता है शिक्षा के ऊपर वो राशि खर्च की जा रही है इसलिए शिक्षा संस्कार शून्य हो रही है कि शराब बेचने का जो पैसा है वो पैसा हम लोगों को मिल रहा है इसलिए हम लोग न ठीक से पढ़ा पा रहे हैं हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं इसलिए हमारी संतान मूर्ख होती है और हम वो शराब वाला पैसा हमारे पास आ रहा है इसलिए हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं। राजा उठपटांग काम करने वालों से अधिक टैक्स लगाकर पैसा लेगा और उस धन को यदि वो अपनी प्रजा में देगा तो प्रजा में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा अशांति बढ़ेगी अन्याय अत्याचार बढ़ेगा इसलिए पाप कर्म कमा पाप कर्म के आ, करके करते हुए राजा को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए पवित्र तरीके से धन का संग्रह करके उसी से प्रजा की सेवा करनी चाहिए हट छोड़कर प्रीति का पालन करना चाहिए हट नहीं रखना चाहिए जहां प्रेम होता वहां हट नहीं होता है प्रेम दुराग्रह शून्य होता है कार्य कुशल होना चाहिए किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य होकर नहीं करना चाहिए जब जैसा अवसर हो तब वैसा काम करना चाहिए केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को भरोसा या सांत्वना देनी चाहिए लंबी लंबी घोषणाएं कर दी बोलने में क्या है बोलने में तो स्वतंत्र हैं लंबी लंबी घोषणाएं कर दी और इसके बाद कुछ कर नहीं पाए ऐसा काम राजा को नहीं करना चाहिए ऐसा राजा प्रजा की दृष्टि में विश्वास खो देता है किसी पर कृपा करते समय आक्षेप नहीं करना चाहिए अरे भाई बात ऐसी है इसलिए हम कृपा करें ऐसा नहीं करना चाहिए तब कृपा का कहे की आक्षेप पूर्वक किसी पर कृपा नहीं करनी चाहिए और बिना जाने किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए शत्रुओं को मारकर शोक नहीं करना चाहिए राजा को शत्रु कुमार के प्रसन्न होना चाहिए शोक नहीं करना चाहिए अकस्मात किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए कोमल स्वभाव राजा का होना चाहिए छत्तीसवा गुण है राजा का कोमल स्वभाव राजा का होना चाहिए किंतु अपकार करने वालों के लिए कोमल स्वभाव नहीं होना चाहिए अपकारों के प्रति जमराज के समान उसको होना चाहिए और बाकी सबके साथ कोमल व्यवहार करने वाला होना चाहिए हे युधि इन छत्तीस गुणों में छत्तीस मर्यादाओं में छत्तीस नियमावलियों में संपूर्ण राजा का धर्म आ जाता है इन छत्तीस गुणों को स्वीकार करने वाला राजा वह ठीक से प्रजा पालन कर सकता है अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन कर सकता है यदन्ना कुरुते पापम आरक्षण भयत प्रजा राजा वर्ष सहस्त्रेण सत्यांत मधिग्छती कहते हैं कि राजा प्रजा की भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है वो एक दिन में एक दिन केवल प्रजा की रक्षा राजा न कर पावे तो कितना पाप होता है बोले एक दिन रक्षा न करने का पाप एक हजार वर्षों तक नरक में उसको पढ़कर भोगना पड़ता है एक दिन रक्षा न करे तो एक हजार वर्षो तक नरक में पड़ करके उसका कष्ट भोगना पड़ता है और यदन्ना कुरुते धर्मम प्रजा प्रजाधर्मेण पालयन दस वर्ष सहस्राणी सस्ते भूंगते फलंदु कहते हैं कि एक दिन ही धर्म का धर्म पूर्वक प्रजा के पालन का कार्य एक दिन भी ठीक से संपादित राजा कर दे तो एक दिन के पुण्य का फल दस हजार वर्षों तक स्वर्ग में रहकर भोगना होता है उसकी। इसलिए राजा का प्रधान धर्म सुख पूर्वक प्रजा का पालन है कल भी हमने कहा था कि जितने शासक है ना चाहे वो घर का शासक घर का राजा गृह स्वामी है गांव का स्वामी हो मठ मंदिर का स्वामी हो जिले का स्वामी हो प्रांत का स्वामी हो राष्ट्र का नायक हो उन सब लोगों को कम से कम राज राजधर्मानुशासन पर्व अवश्य पढ़ लेना चाहिए हैं ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए और यदि हो सके तो कम से कम संसद सत्र में विधानसभा में एक अध्याय बाँच के सुना दे फिर काम शुरू करे ऐसा हो जाए तो और अच्छा है कुछ न कुछ संस्कार तो लोगों में पढ़ेंगे राजा को सदाचारी पुरोहित अवश्य रखना चाहिए क्योंकि पुरोहित के द्वारा ही राजा विजय प्राप्त करता है इसलिए विद्वान सजाचारी जितेंद्रिय ब्राह्मण पुरोहित अवश्य होना चाहिए क्योंकि वायु देवता का कथन है विप्रश्च सर्वी तत्किन तत जगती गेषा वि जनने तद धर्म कुशला वायु देवता कहते हैं कि स्थान ज्येष्ठ होने के कारण और वर्ण ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण का ही है स्वमेव ब्राह्मणों घूंग स्वते गुरु ही सर्व वर्णा नाम ज्य वही द्विजा ब्राह्मण अपना खाता है अपना पहनता है अपना ही देता है निश्चय ही वह समस्त वर्णों का गुरु है जेष्ठ है और श्रेष्ठ है ऐसे ब्राह्मण को और जो है पुरोहित के रूप में उसका वर्ण करना चाहिए अब राज पुरोहित के लक्षण राजा का जो पुरोहित है उसके लक्षण क्या है कई श्लोकों में वर्णन है सार सार बात बता रहे हैं कहते हैं कि सदाचार से वैविक सदाचार से संपन्न हो पहली शर्त है दूसरा है वो धर्मज्ञ हो धर्म के सूक्ष्म रहस्य को जानने वाला हो तपस्वी हो स्वधर्म से संतुष्ट हो और लोभ रहित हो ऐसे विद्वान ब्राह्मण को राज पुरोहित का पद सौंप करके देना चाहिए अंत में एक विशेष बात जोर देकर कही गई स्वधर्म परितृप्ताय यो नित्त परो भवित धनोपार्जन में आसक्त पुरोहित नहीं होना चाहिए निर्लोभ होना चाहिए ऐसा पुरोहित यदि राजा प्राप्त करता है सस्त धर्म से सर्वस्व भागी राज कहते देखो राजा समृद्धि और उन्नति को प्राप्त करता है तो उसका पुण्य राजपुरोहित को मिलता है और राजपुरोहित के होते हुए राजा पतित तो होता है तो उसका पाप भी राजपुरोहित को ही भोगना पड़ता है इसलिए पुरोहित बहुत विशिष्ट होना चाहिए इस बात को विशेष रूप में कहा गया इसीलिए महाराज जी एक जगह राज पौरो की भारी निंदा भी महाभारत में की गई यदि वह स्वधर्म से तो होता है तो उसके अन्न को अग्राह्य महाभारत में बताया गया राजा के पौरो करने वाले ब्राह्मण का अन्न यति को नहीं खाना चाहिए शिक्षक को नहीं खाना चाहिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए उससे ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है ये उसके लिए कहा गया है जो है तो राजगुरु राज, राज लेकिन अपने धर्म में स्थित नहीं है वैसे ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात कही गई है उच्छिष्ट तब वेद राजा यश ना सिा पुरोहित से शून्य है वह उच्छिष्ट होता उच्छिष्ट माने झूठा होता है अपवित्र होता है अर्थात वह त्याज्य होता है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे बहुत सुंदर संवाद है ब्राह्मण और क्षत्रि का मेल होगा तभी गो रक्षा होगी तभी धर्म रक्षा होगी तभी यज्ञ संस्कृति की रक्षा होगी और ये बेमेल हो जाएंगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा इसलिए ब्रह्म क्षत्र मिदम सृष्टम एक योन स्वयं पृथक बल विवाद तोकम तन, परिपालय कहते ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करने के बाद दोनों को एक साथ उत्पन्न किया लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग कर दिए तपो मंत्र नित्यम ब्राह्मणे सुप्रतिष्ठितम अस्त्र बाहुबलम नित्यम क्षत्रिय सुप्रतिष्ठितम श्री ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों में तप और मंत्र बल प्रतिष्ठापित किया और क्षत्रियों में अस्त्र और भुज भुजाओं का बल स्थापित किया इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ऐसा मान करके और निर्वाह करना चाहिए नित्योद की ब्राह्मण सित्य शस्त्र क्षत्रिय तयोर चित जगती गतम कहते ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिकाल स्नान और जल संबंधी कृत्य संध्या वंदन तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए और क्षत्रिय को रोज अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करना चाहिए हथियार साफ करना चलाना ये सब क्षत्रियो का रोज का धर्म है, है? उनके देवता हैं वो हथियार उनको झाड़ना पोछना चलाना ये सब उनको रखने का सबका अभ्यास उसको करना चाहिए और कहते हैं इन ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का यह भूतल पर सब कुछ है यही उसको धर्म में व्यवस्थित करते हैं अब महाराज जी इतने कर्तव्य सुना दिए बहुत लंबी बात है उनको तो बहुत संक्षेप में कहते जा रहे हैं इतनी लंबी बात सुना दी भीष्म जी ने कि युधिष्ठिर बड़े धर्म भीर बोले बस अब हो गया इतनी कठोर नियमावली राजधर्म के लिए हम तो सोचते हैं विरक्त तो होकर भजन करना जंगल में तपस्या करना ये सबसे सरल काम है प्रजा का पालन करना सबसे कठिन काम है महाराज ये हमसे नहीं होगा हमको तो राज्य से विरक्त तो होकर के और बस अब तपस्या की आज्ञा दे दीजिए भीष्म जी हंसने लगे और उन्होंने फिर कई श्लोकों में राज्य की महिमा का वर्णन किया और राज्य की महिमा का वर्णन करने के बाद कहा कि तुम जिस आचरण को अपनाना चाहते हो वह तुम्हारा धर्म नहीं है ये पलायनवादिता कभी धर्म नहीं होती अपने कर्तव्य कर्म से भागना ये कभी धर्म नहीं हो सकता ये अधर्म है तुम बार बार भागना चाहते हो ये अच्छी बात नहीं है और तुम्हारे जैसा प्रमाद रहे तो सदाचारी जितेंद्रीय धार्मिक राजा यदि इस राजधर्म का विधिवत पालन नहीं कर पावेगा तो फिर युधिष्ठिर तुम ही बताओ फिर किस क्षत्रिय से यह आशा की जाएगी कि राजधर्म का पालन करके उसे चरितार्थ कौन करेगा इसलिए तुम्हें संपूर्ण प्रजा को शिक्षा देनी है राजाओं को शिक्षा देनी है इसलिए तुम्हें राज्य के धर्म से मुख मोड़ करके नहीं जाना चाहिए के के राज का और राक्षस का उपाख्यान भी सुनाया है के, के राज को के शरीर में एक राक्षस का प्रवेश हो गया और के के राज ने उसको फटकार लगाए कि तू मेरे शरीर में घुसा तो घुसा कैसे मैं वेद पाठ करता हूँ ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ संध्या करता हूँ तर्पण करता हूँ प्रजा को इष्ट मानकर उपासना करता हूँ ये सारी बातें सुनकर राक्षस छोड़ के भाग गया बोले गलती हो गई हमने सोचा ऐसे ही कोई लंपट भोगी राजा है इसलिए हम प्रवेश कर गए धर्मात्मा राजा को अशुद्ध आत्माएं छू नहीं सकती हैं। महाराज चला गया छोड़ करके इसका भी वावरणन है आपत्ति आ जाए तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए बोले आपत्ति आ जाए महाराज जी लिखा है क्षत्रिय यदि अपने धर्म से च्युत होने लग जाए वह गऊ रक्षा ब्राह्मण रक्षा सनातन धर्म की रक्षा न कर पावे तो उस समय ब्राह्मणों को भी अस्त्रुठा लेना चाहिए ब्राह्मणों को श्रुठा करके गौ ब्राह्मण और सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए क्षत्रिय धर्म अपना लेना चाहिए तब तक के लिए हमेशा के लिए नहीं तब तक के लिए जब तक क्षत्रिय पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक, तक के लिए ब्राह्मण को क्षत्रि वाला धर्म अपना लेना चाहिए और और भारी कोई विपत्ति ब्राह्मण पे आ जाए तो उसको वैश्य वाला धर्म ही अपना लेना चाहिए व्यवसाय पर व्यवसाय में क्या क्या काम करना चाहिए ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए भीष्म लवण मित्य तिलान केसरी वृषभ मधु मन सं युद्ठि सर्वास्वस्था श्वेता ब्राह्मण परिवर्जयत विक्रयात ब्राह्मणो नरकं व्रजे बड़ो वृंदावन विहारी ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में मांस मदिरा शहद नमक तिल की बनाई हुई रसोई तिल और बना बनाया भोजन होटल जिसको कहते हैं घोड़ा बैल गाय बकरा भेड़ भैंस किसी भी पशु का विक्रय नहीं करना चाहिए उसके विक्रय से धन नहीं लेना चाहिए मांस मजरा सहेद नमक तिल और बनाई हुई रसोई का भी विक्रय नहीं करना चाहिए इतने धंधे छोड़कर कर और जो धंधा है वो अपने उदर पूर्ति के लिए आपत्ति काल में वैष्ठ धर्म का भी पालन कर सकता पर इतने काम नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए बोले अजोग निर्वरुणो मेषाहराट धेनुर्यज्ञ सोमच न कथंचन इसलिए ब्राह्मण को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि बकरा अग्नि का स्वरूप है इसलिए अग्नि उसका यजन का साधन है इसलिए उसे नहीं बेचना चाहिए इसका मतलब ब्राह्मण बकरी पालेगा तो बकरा बेचना पड़ेगा ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण बकरी पालते हैं बकरी पालेंगे तो बकरों का क्या करेंगे बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा तो बकरे का विक्रय अग्नि का विक्रय है अग्निहोत्र का विक्रय है और भेड़ वुण का स्वरूप है घोड़ा सूर्य का स्वरूप है और पृथ्वी पृथ्वी विराट स्वरूप है विराट स्वरूप पृथ्वी और यज्ञ इन दोनों का स्वरूप गाय है इसलिए ब्राह्मण को गाय का विक्रय पृथ्वी का विक्रय है और गाय का विक्रय यज्ञ का विक्रय है क्योंकि यज्ञ का प्रतीक भी गाय ही है इसलिए गाय का व्यापार भी नहीं करना गाय बेचनी नहीं चाहिए ब्राह्मण को और सोम का स्वरूप है गऊ यज्ञ का स्वरूप है पृथ्वी का स्वरूप है और सोम माने चंद्रमा का भी स्वरूप है इसलिए गाय का विक्रय नहीं करना चाहिए इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए आपद धर्म की बात कही गई और एक विशेष बात कही गई अदभियोग निर्ब्रम तक क्षत्रम अस्मनोलोह तेसाम सर्वत्र गेज स्वासुयो यो निशुषाम्यति अग्नि से जल से क्षत्रिय अग्नि से जल जल से अग्नि समाप्त हो जाती है अग्नि जल से शांत हो जाता है क्षत्रिय ब्राह्मण से शांत हो जाता है लोहा पत्थर से शांत हो जाता है इसलिए जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई है इसलिए अपने कारण जल में पहुंचने के बाद अग्नि शांत हो जाती है ब्राह्मण से क्षत्रिय उत्पन्न है इसलिए क्षत्रिय जब ब्राह्मणों का विरोधी हो जाता है तो क्षत्रि नष्ट हो जाता है और लोहा पत्थर से उत्पन्न हुआ है लोहा पत्थर लोहा पत्थर से टकराता है तो लोहा नष्ट हो जाता है इसलिए अपने मूल कारणों से अविरोध बनाकर रखना चाहिए ये बात बताइए यज्ञ के महत्व का वर्णन है और यज्ञ के महत्व में ऋषियों के अलग अलग लक्षणों का वर्णन है यज्ञ का लक्षण है यज्ञ में दक्षिणा की आवश्यकता का महत्व है यज्ञ बिना दक्षिणा का यज्ञ तामसी होता है दक्षिणा अवश्य होना चाहिए और जब दक्षिणा की बात आई तो ने प्रश्न कर दिया बोले महाराज सब तो दरिद्रों के लिए धर्म दूर चला जाएगा दरिद्र कहा से आप इतनी लंबी चौड़ी सोना देना चाहिए भूमि देना चाहिए कहाँ से देंगे दरिद्र व्यक्ति तब उन्होंने कहा वह केवल एक सकोरा में अन्न भरकर पूर्ण पात्र के रूप में दान कर दे उसी से उनकी दक्षिणा सम्पन्न हो जाएगी गरीबों के लिए भी धर्म है और अमीरों के लिए भी धर्म है अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सबको धर्म का पालन करना चाहिए सभी वर्णों के लिए पालनी धर्म क्या है अहिंसा सत्य वचनम आन संशम दमो घृणा एक तपो विद्र धीरा नशीरत शोषणम सबको तप करना चाहिए शरीर को सुखाना ही तप नहीं है किसी प्राणी की हिंसा न करना सत्य बोलना क्रूरता को त्याग देना मन इंद्रियों को संयम में रखना प्राणी मात्र के प्रति दयावान होना यही तप है इसी को श्रेष्ठ तप ऋषियों ने माना है मित्र और शत्रु की पहचान क्या है मंत्री के लक्षण क्या हैं? कुटुंबी जनों को घर के लोग गुटबंदी कर लें अलग गुट बना लें मुखिया का विरोध करने लग जाएं, तब क्या करना चाहिए प्रजा में लोग राजा का विरोध करने लग जाएं, तब क्या करना चाहिए ये सब बातें भी बताई हैं, और कहा कि नई दौ न त्रय कार्याम्र शेरन परस्परम एकार्थे से ये भेदो भवति सर्वदा बड़ी ऊंची बात एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए एक काम के लिए दो तीन लोगों को नहीं लगाना चाहिए तुम भी चले जाओ तुम भी चले जाओ फिर क्या होगा वो एक आदमी दूसरे का कहेगा कि उसको कह दिया तो वो करेगा वो कहेगा उसको कह दिया गया तो वो करेगा और दोनों ही नहीं करेंगे काम बिगड़ जाएगा इसलिए कड़ाई पूर्वक एक व्यक्ति को एक काम देकर उसी से उसका हिसाब किताब लेना चाहिए भाई तुमको काम सौंपा था तुम बताओ क्या किया तुमने क्या नहीं किया एक काम में एक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए दो या तीन को नहीं क्योंकि वे आपस में एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं और प्रायः उसमें उनका मतभेद हो जाता है अब मतभेद होने पर राजा का काम बिगड़ जाएगा मुखिया का, का काम बिगड़ जाएगा इसलिए सबको ब्रह्मचारी जी महाराज एक एक काम दे दो अब बस राम प्रेम से भजन करो ऐसा धर्म है मठ मंदिर स्थान के मुखिया का यही धर्म है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जै। और जैसे आज कल भी लोग कोई समस्याएं भगवान महात्माओं को सुनाते हैं यहाँ एक प्रकरण ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से अपने घर की समस्या सुनाई बोलो वृंदावन बिहारी और नारद जी से पूछा कि बताओ इस परिस्थिति में हमको क्या करना है नारद जी ने उनको भी उपदेश दिया अब वो चर्चा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है भगवान के यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है भगवान तो नाटक खेल रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इसी अंश में भगवान ने नारद जी से चर्चा की है और यह निर्देश दिया है कि गृहस्थ व्यक्ति को अपने कुटुम्ब को व्यवस्थित करने के लिए भी किसी निष्काम निर्लोह विवेकी संत की सलाह लेनी चाहिए केवल यही दिखाने के लिए भगवान ने अपने घर के बारे में सलाह नारजी से ली हमें क्या करना चाहिए एक कालक वृक्षीय मुनि का भी उपाख्यान है राजा क्षेमदर्शी थे वे बड़े कोमल और सरल स्वभाव के थे उनके पिता वीर को प्राप्त हो चुके थे ये राजा बने थे मंत्री बड़े दुष्ट थे वे जो है खूब लूटमार कर रहे थे धन की और राजा दयालु था प्रेम से मस्त के भजन कर रहा था कि कोई बात नहीं अब जो हो रहा तो हो रहा है हम क्या करें हम कोई ठेकेदार सबके थोड़े ही है जितना बनता उतना हम करते हैं, तो उनके पुरोहित थे कालक वृक्षीय मुनि वे जंगल जा चुके थे पुरोहित को सदा राजा के हित का चिंतन करना चाहिए वे जंगल में तपस्या करके आए और उन्होंने खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाजूट बढ़ा लिए उनका वेश एक विलक्षण तपस्वी का वेश हो, हो गया राजपुरोहित का और उन्होंने एक विचित्र नाटक किया अपने राजा के राज्य की रक्षा के लिए कौशल देश के प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने एक पिंजड़े में एक कौवा बंद कर लिया देखो जो परंपरा से प्रचलित है वो काम कोई करे तो किसी को आश्चर्य नहीं होता और कोई नए ढंग का काम करे तो सब लोग कहते हैं अरे भैया तोता को तो हर कोई पिंजड़े में बंद करता है, है? मैना को ही पिंजड़े में बंद करते हैं पर कौ को आज तक किसी ने पिंजड़े में पाला हो बंद किया हो ऐसी कोई घटना कहीं देखी सुनी नहीं गई पर एक महान ऋषि एक चांडाल पक्षी को बंद किए हुए उसका पोषण कर रहा है लोगों को बड़ा आश्चर्य होता बोले महाराज जी आप और कौवा लेके घूम रहे अरे बोले साधारण कौवा नहीं ये है ये ऋषियों का कौआ है ये विश्व की सारी भाषाएं जानता है तुम कुछ भी करोगे ये बता देगा तुम क्या करते हो अब उस कौआ को लेकर पूरे कौशल देश में वे घूमे गांव गांव गए घर घर गए चतुर तो थे ही विद्वान तो थे ही लोगों की तमाम बातें बता देते धीरे धीरे राजा के पास चले गए और वो कौआ के सहारे सबके घर में घुस गए वो सबकी बातें उन्होंने समझ ली और पूरी प्रजा में कहा क्या हो रहा है सब उनको पता चल गया अब सबकी सूची महाराज बढ़िया गुप्तचरी की पुरोहित जी ने कौआ को दिखाते थे कौआ को काम सब महात्मा का था उन्होंने की लिस्ट बना ली सबकी सूची बना ली कौन कितने पैसे खा रहा है कौन ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है किस पर अत्याचार हो रहा है कहां कहां विभागों में गड़बड़ी हो रही है सारी बात उन्होंने बता दी और क्षेम दर्शी राजा के पास जाकर के बोले लोगों ने कहा महाराज एक महात्मा है कौआ लेके घूम रहे हैं विश्व की सारी भाषाएं जानता है वो कौआ त्रिकालदर्शी है कौआ कौआ अपनी भाषा में बोलता है और उस बोली के उसके बोली के रहस्यों को वो महात्मा समझते हैं वो सुनाते हैं कि हमारा कौआ क्या बोल रहा है राजा ने कहा लाओ भाई कौआ वाले महात्माएं पकड़ के लाओ तो कौआ वाले महात्मा को कालक वृक्षीय मुनि को बुलाया गया और उन्होंने कौआ से कहा बोलो तो कौआ के तो बोलने का स्वभाव कौआ का लग गया कौआ भी कई तरह से बोलता है वो तो स्वाभाविक ही बोल रहा था वो कोई किसी का नाम पता नहीं बता रहा था पर महात्मा ने घूम फिर के सबका जानकारी प्राप्त कर ली थी कौन कैसा है बोले देखो अमुक अमुख तुम्हारे नाम वाले कौआ कह रहा है क्या अमुकमुख मंत्री हैं बोले हाँ हैं आपको कैसे पता बोले हमें पता नहीं कौआ कह रहा है ये नाम है आपके मंत्रियों के कौन कौन है बोले ये है ठीक हाँ कह वो कौआ कौआ बोला कांव बोले हां यही है क्या क्या गड़बड़ी की तो कौवा फिर बोला कांव कांव उसको महात्मा को तो पता ही था कि क्या क्या गड़बड़ी की है किसने क्या गमन किया क्या किसने घूस रिस्पत ली सब को बता दिया उसने अब तो राजा ने पता लगवाया मंत्री लोग नाराज हो गए बोले नहीं नहीं कौआ झूठ बोलता है कौआ फिर बोला काउ काम बोले नहीं वो बिल्कुल शपथपूर्वक कह रहा है पता लगाओ कौआ कहता नहीं मैं जो कहता हूं सत्य कहता हूँ राजा ने पता लगवाया बात सच्ची निकली राजा ने कहा महात्मा आप तो महल में ही रहो कौ को लेकर के इतना बढ़िया पक्षी बताओ जिसकी घोर उपेक्षा होती चांडाल पक्षी इतना बढ़िया सबका प्रजा में कहा क्या हो रहा सब पता बताता है बोले न हम तुम्हारे यहाँ रह पाएंगे ना हमारा कौआ रह पाएगा क्योंकि अब मंत्रियों का द्वेष हो गए कौआ को मार डालेंगे उसी रात को उन मंत्रियों ने एक बाण घुसा कर को पिंजड़े में ही मार डाला कौआ तो बेचारा निरअपराध था उसने थोड़ी किसी का नाम पता बता रहा था उस स्वाभाविक काम कर रहा था अब तो महात्मा बोले बताओ हम रहे कैसे कौआ ने सबको मंत्रियों ने मार दिया अब पता लगाया किस किसने मारने में षडयंत्र में हाथ रहा सब लोगों के नाम आ गए राजा के सामने सब एकांत में रात्रि में उन्होंने कहा मुझे पहचानो मैं तुम्हारे पिता का पुरोहित हूँ तुम राजधर्म से उदासीन हो रहे थे इसलिए कौआ को पिंजरे में बंद करने का नाटक करके हमने तुम्हारे पूरे राज्य की गुप्तचरी की है हर मंत्रियों के घर की गुप्तचरी की है सबके गुण दोष का मुझे पता है और ये सब तुम्हें मार डालेंगे अभी तो हमारे कौआ को मारा है अब तुम भी बचने वाले नहीं हो घबरा गया राजा छे मूर्ति छे बोले अब क्या करें मार डाले सबको बोले नहीं सबको मत मारो क्योंकि जब सब सबको एक साथ मारने लग जाओगे तो ये गुटबंदी कर लेंगे फिर तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे इसलिए ऐसा व्यवहार करो पहले से ज्यादा विश्वास का व्यवहार करो और धीरे धीरे एक एक को चक्कर में फंसाते जाओ और रास्ते से हटाते चले जाओ जब अधिक से अधिक चले जाएंगे चार छह बचेंगे वो सोचेंगे कि हजार खत्म हो गए तो चार छह क्या करेंगे बिना मारे मर जाएंगे अब फिर तुम्हारा काम बन जाएगा बहुत उसको समझाया सब सत्य दुष्टों को अपदस्त करवाया सबको दंडित पुरोहित ने करवाया और इसके बाद फिर जनक से झगड़ा चल रहा था उनसे मेलजोल करा करके और उनका जो है संवाद भी करवाया राजा का मुख्य कर्तव्य है वह मधुरभाषी हो स्मित च प्रसिदति लोक को प्रजा को प्रसन्न करना ये राजा का धर्म है तो किस राजा से प्रजा प्रसन्न होती है कहते जो राजा किसी भी व्यक्ति के सामने आते ही पहले मुस्कुरा जाए और मुस्कुराकर पहले से उससे बोले आओ ऐसे कह दे बैठिए ऐसा कह दे उससे सब खुश हो जाते हैं इसलिए ऐसा स्वभाव राजा को बना लेना चाहिए रामजी के लक्षणों में ये सारे लक्षणों की चर्चा सहज की गई है राजा की व्यवहारिक नीति मंत्रिमंडल का संगठन कैसा होना चाहिए दंड का औचित्य कैसा होना चाहिए दूत किस व्यक्ति को बनाए जाना चाहिए द्वारपाल कैसा होना चाहिए शिरोक्षक कैसा होना चाहिए मंत्री और सेनापति कैसे होने चाहिए इनका भी अलग अलग वर्णन किया और इस श्लोक की राजधर्म में बार बार आवृत्ति की गई है तीसरी बार तो अभी आ गया ये श्लोक विश्वास पर विश्व न क्यचित पुत्रे स्वीही राजेंद्र विश्वासो न प्रशस्त राजा का धर्म है वह दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास को बढ़ाता चला जाए किंतु स्वयं किसी के ऊपर आंख मुद विश्वास न करे ऐसा व्यवहार करे कि दूसरे लोग ये समझें कि ये तो हम पर साढ़े सोलह आना विश्वास करते हैं लेकिन खुद विश्वास न करें। अब ये बात हमारे जैसे लोगों के लिए तो स्वप्न में भी कठिन है क्योंकि अविश्वास करना आता ही नहीं सब पर ही विश्वास करते हैं अब जो अच्छा बुरा जो होना हो, हो सो हो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा साधु अलग है और राजनीति अलग है इससे ये बात है तो विश्वास विश्वास परास्तव विश्व विश्व चन, कस्य चित पुत्रे स्वीही विश्वास राजेंद्र विश्वास हम न प्रसिथे और तो और लड़कों पर पुत्रों पर किया हुआ विश्वास भी कई बार खतरनाक हो जाता है इसलिए हमारा खुद तो ऐसा नाटक करे कि लोग समझे बहुत विश्वास करते हैं और स्वयं किसी पर विश्वास न करे लड़के पर भी विश्वास न करे न? कितने तरह के किले राजा को बनाना चाहिए धनव दुर्ग मही दुर्ग गिरिदुर्ग मनुष्य दुर्ग जल दुर्ग और बन दुर्ग इतने प्रकार के दुर्ग बनाना चाहिए और इनके अलग अलग लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन है और एक बात बहुत अच्छी कह दी नहीं तो महाराज महात्माओं पर भी विश्वास नहीं होता इतनी सुंदर बात कह दी के हम लोग कम ऐसी कम कुछ न कुछ हम लोगों को ठंडक मिल गई तस्मिन् कुर्वीत विश्वासं राजा कस्यापदी ताप से सूह विश्वासम अपी कंती दस्य कहते चाहे जितनी भयंकर विपत्ति का समय हो राजा तपस्वी संतों पर सदा विश्वास करे पुत्र पर विश्वास न करे पर तपस्वी ऋषि मुनि महात्माओं पर सदा विश्वास करे क्यों विश्वास करें? बोले इसलिए विश्वास करें संतों पर विश्वास इसलिए करें क्योंकि डकैत लोग जो क्रूर कर्म करने वाले दस्यु हैं वे किसी पर विश्वास नहीं करते पर वे भी संतों का आदर करते हैं चोर डकैत लुटेरे बदमाश भी संतों के आगे नतमस्तक होते हैं इससे सिद्ध होता है उनमें निज स्वार्थ की भावना नहीं होती है ऐसे संतों के ऊपर राजा को विश्वास करना चाहिए संत जो सलाह दें उसे श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए ये बात साधुते कारज साधु से हो न कार्य हानि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है काम बनता ही है बिगड़ा हुआ काम संत से बन जाता है और संत न हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है चोर जा रहे थे चोरी करने और एक महात्मा बिचारे वो भी घूमने फिरने वाले महात्मा थे उनको कहीं उचित स्थान आसन रखने को मिला नहीं वो भी जा रहे थे उन्होंने टोली जाते हुए देखी अंधेरा था अपनी अपनी नजर से सब देखते हैं उन संत ने यही समझा कि संतों की जमात मिल गई चलो अच्छा हुआ अकेले ठीक नहीं घूमना जमात में चलते हैं और वो दौड़ करके उनके पीछे पहुंच गए और उन चोरों ने यही समझा कि इतनी रात को कोई चोरी घूम रहा होगा धेरे में पहचान में आया नहीं ठंड का समय हुआ कम्बल अम्बलोड़े था महात्मा उन्होंने सोचा की अरे हमारा ही कोई संगी साथी छूट गया होगा पीछे से आ रहा है बातचीत चोर करते नहीं क्योंकि लोग सुन लेंगे वो पीछे पीछे चले एक घर में चोरों ने सेंध लगाई और उसके भीतर घुस गए उस सेंध के माध्यम से वो महात्मा भीतर घुस गए सीधे साधे भोले भाले थे चोर तो चोरी करने लग गए और महात्मा ने सोचा कि दिन भर भिक्षा मिली नहीं हमारे ठाकुर जी को भोग लगा चलो ठाकुर जी को भोग लगा अपना बटुआ ठाकुर जी का खोला संपुट खोला शालिग्राम जी को बाहर पधराया तुलसी और देखा कोई खाने पीने की चीज मिल जाए तो एक चपरिया में चपटिया में खूब बढ़िया दही जमा हुआ मिल गया मलाईदार सुन्दर दही दही में उन्होंने तुलसी छोड़ी थोड़ा गुड़ लिया और तुलसी छोड़ के बोले जय हो भगवान उपवास तो आपका खूब हुआ दिन भर कुछ खाने पीने को नहीं मिला पर जब पारण हुआ व्रत का तो पांच सात तेरह दही से पारण हुआ वाह आपकी तपस्या आज की सफल रही अब उन महात्मा का नियम था जब भोग लगाते तब शंख जरूर बजाते अब उन्होंने बड़ी जोर से शंख बजाया नियम था उनका भोग लगाते समय शंख बजाने का जैसी शंख बजाया घर के लोग जग गए चोरी हो रही थी शंख की आवाज कहां से आई चोर तो सब सामान छोड़ के भाग गए और महात्मा निर्भय गए प्रेम से भोग लगा रहे थे अरे बोले गुरु भाई कहाँ हो आओ पहले ठाकुर जी का प्रसाद तो ले लो लोगों ने पूछा महाराज क्या कर रहे हो बोले पता नहीं एक जमाती उसके संग हम आए थे और इस घर इसमें इस दीवाल में छेद करके यहां से घुसे थे और और तो लोग और, और काम में लग गए पता नहीं क्या कर रहे थे हमने भोग लगाया शंख बजाया पता नहीं सब गुरु भाई हमारे कहा चले गए बोले सब गुरु भाई नहीं थे वो सब चोर डके थे पर साधु से हो ही न कार जहानी चोरों के संग आधी रात के समय घर में संत आ गया तो चोरी नहीं हुई साधु से काम नहीं बिगड़ता इसलिए भैया साधु पर हमेशा विश्वास करो साधु पर अविश्वास मत करो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय तस्मिन निधि तस्मिन निधि नधी तज्ञा पर न चाप्यभीक्षण सेवे तृषम्बा प्रति पूजय कहते राजा तपस्वी के निकट अपने धन की निधियों को सुरक्षित रखे उसके पास जाकर सलाह ले हुँ? किंतु बार बार उनके पास आना जाना न करे बार बार उनका सम्मान भी न करे राजा गुप्त रूप से जाए गुप्त रूप से आवे क्यों बोले महाराज फिर राजा ठीक सलाह नहीं ले पाएगा तपस्वियों से जिन संतों के पास ये नेता लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये लोग चक्कर काटने लग जाते हैं उनके पास तमाम जनता आ जाती है हमारा ये काम बनवा दो हमारी ये सिफारिश कर दो तो राजा आएगा प्रजा के कल्याण की बात पूछने महात्मा के पास पहले से लिस्ट तैयार है वो उनकी सिफारिश करता रहेगा तो फिर राजा को जो लाभ संत से होना चाहिए वो नहीं होगा इसलिए खुले आम तो जनता आवे जावे राजा तो एकांत में मिले जुले और चला जाए ऐसा राजा को व्यवहार करना चाहिए राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी और राष्ट्र की प्रगति कैसे होगी इनका भी अलग अलग वर्णन किया है और एक बड़ी ऊंची बात इस पूरे प्रकरण में हमको लगी राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की बुद्धि वृद्धि बहुत अच्छी बात लगी भीष्मी कह रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है कि संपूर्ण राष्ट्र को वह गाय मान ले बहुत ऊंची बात है ये इसका जितना चिंतन करो उतना कम है राजा का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण अपने राज्य को राष्ट्र को गाय मान ले और जैसे गोपालक श्रद्धापूर्वक गाय की सेवा करता है जितना खिलाता पिलाता है उतना अधिक दूध ले लेता है ठीक किसी प्रकार से राष्ट्र को गाय मान करके सेवा करे तो जितनी राष्ट्र की सेवा करेगा राष्ट्र प्रगति के पथ पर उतना आगे जाएगा माने देखिए हमारे ऋषियों की सोच कितनी ऊंची है कि राजा को प्रजा की सेवा गाय मानकर करनी चाहिए संपूर्ण राष्ट्र को अर्थात मान लो जैसे हम उदाहरण है भारत का तो संपूर्ण भारत राष्ट्र गो माता है ऐसा मान कर के सेवा करनी चाहिए अब ये बात राजा स्वीकार करेगा कि राष्ट्र ही गाय है गाय ही राष्ट्र है तो गाय की हत्या राष्ट्र हत्या हो जाएगी और गाय की रक्षा राष्ट्र रक्षा हो जाएगी गाय की उन्नति राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी और गाय का विनाश राष्ट्र का विनाश हो जाएगा ये कितनी बड़ी बड़ी बारीक बात है कहते हैं भूयो भ्रतो वत्सो जातवला पीडाम पीड़ा सहत, सहति भारत न कर्म कुरुते वत्सो भ्रषंत दुग्धो युधिष्ठिरा कहते हैं कि देखो राजन युधिष्ठिर जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहा जाता है खिलाया खूब जाए पौष्टिक तो आहार हो खूब बढ़िया सुखी स्वस्थ गाय हो और उसका दूध न दुहा जाए पूरा खूब छूट पट्टी दूध बछड़ा बछिया को पिलाया जाए अब क्या होगा बोले फिर क्या होगा तो बोले बछड़े जो होंगे बहुत पुष्ट होंगे बल और वीर्य से संपन्न होंगे अच्छी नस्ल तैयार करेंगे और बड़े बड़े भारी बोझा को बड़ी सरलता से ढोलेंगे किंतु जिस बछड़े को ठीक से दूध नहीं पिलाया गया है वो तो कमजोर हो जाएगा भार ढोने में समर्थ नहीं होगा जिस बचिया को ठीक भरपेट दूध नहीं पिलाया गया है वो बछिया अच्छी गाय नहीं बनेगी और दूध में भी अच्छी नहीं होगी और उसकी संतान भी अच्छी नहीं होगी कथा तो ये कह रहे हैं भीष्म जी लेकिन तात्पर्य क्या है बोले राष्ट्र गाय है प्रजा बछड़ा है राष्ट्र की जो भी संपत्ति है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग राजा को प्रजा के लिए करना चाहिए अपने ठाट बाट और शाही खर्च में उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रजा जितनी पुष्ट होगी उतना अधिक वह भार ढोएगी शासन का और राष्ट्र को प्रगति की ओर आगे ले जाएगी और नहीं तो पूरा का पूरा राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा तो गोपालन का दृष्टान्त राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए दिया गया है और एक और भी सुविधा दी गई है वो सुविधा यह दी गई है कि जब कभी भयंकर आपत्ति राष्ट्र के ऊपर आवे तो राजा को प्रजा से धन की याचना भी कर लेनी चाहिए उससे राजधर्म नष्ट नहीं होगा क्योंकि राजा उस समय राजा का धर्म है कि वह प्रजा को समझावे कि भाई देखो राज्य को स्थिति इस प्रकार की नहीं है और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें आवश्यकता है तो इसलिए आपका राष्ट्र है और हम राष्ट्र के सेवक हैं तो आप लोग उदारता पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दीजिए तो लोग प्रसन्न होकर राजा को धन देंगे और उससे वह राजा ईमानदारी से प्रजा की सेवा करे देखिए भले ही बड़ा भयंकर भौतिक युग आ गया है पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में सब चल रहे हैं अर्थ प्रधान युग हो, युग आ गया है इसके बाद भी यदि राष्ट्र के शासक आज गरीबी के कारण धनहीनता के कारण गो संरक्षण गो संवर्धन के कार्य को नहीं अपनाना चाह रहे हैं तो इस महाभारत के वाक्य के अनुसार यदि वे राजा गो सेवक गो पालक गो भक्त बने और प्रजा से प्रार्थना करें कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे आप लोग गोरक्षण गो, गो संवर्धन के काम में आगे आइए तो हमें विश्वास है आज भी इस देश में ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो कहेंगे की एक करोड़ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है आप केवल गोचर हमें दे दीजिए हम सब कुछ करेंगे गायों का अधिकार गायों को प्राप्त हो जाए फिर हम लोग सब मिलजुल करके कर लेंगे इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए गो संरक्षण गो संवर्धन अत्यंत आवश्यक है आवश्यकता हो गए यदि राजाओं को तो उनको गो रक्षा के पवित्र कार्य के लिए प्रजा से धन भी प्राप्त कर लेना चाहिए याचना करके भी गोवंश का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए ये बात कही गई श्री वृंदावन बिहारी लाल की अब विशेष बात कही जा रही है बोले राजा को वैश्यों का विशेष आदर करना चाहिए क्योंकि वैश्य ही उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का आधार हैं, इसलिए उनको उतना ही टैक्स लगाना चाहिए उनके ऊपर कि वो व्यापार छोड़ के जंगलों में न भाग जाएं, नहीं ज्यादा टैक्स लगाओगे तो बेचारे व्यवसायी भ्यो, भी नहीं कर पाएंगे जंगलों में उनको भागना पड़ेगा उनके साथ कोमलता का व्यवहार करना चाहिए उन्हें सांत्वना देना चाहिए कथनचित वैश्य वर्ग पर विपत्ति आ जाए और उन्हें अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता पड़े तो उदारता पूर्वक राजा को वैश्यों को धन भी देना चाहिए ये बात भी महाराज व्यासी लिख रहे हैं और एक बात और विशेष पूर्वक लिख रहे हैं बोले वैश्यों पर कृपा करनी चाहिए लेकिन जो वैश्य विशेष रूप में गोपालन कर रहे हैं उनको उनकी प्राथमिकता राजा के लिए होनी चाहिए वो पालक वैश्यो पर राजा को विशेष कृपा करनी चाहिए ये बात भी लिख रहे हैं ये बात भी बता रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा के कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन है उतथ्य और मानधाता का संवाद है और धर्म आचरण का महत्व राज धर्म का महत्व राजा के आचार विचार के संबंध में बामदेव और बशमना जी का बड़ा सुंदर संवाद है और इसके बाद विजय के अभिलाषा से राजा को क्या क्या करना चाहिए युद्ध नीति का वर्णन है राजा के छलयुक्त बर्ताव की प्रशंसा नहीं है निश्छल व्यवहार की ही प्रशंसा है उसको छलयुक्त बर्ताव तो शत्रु के साथ करना चाहिए प्रजा के साथ तो छलहीन व्यवहार करना चाहिए सूरवीर क्षत्रियों का कर्तव्य और उनकी सदगति कैसे होती है कहते महाराज गाय और ब्राह्मण के लिए यदि वह युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है वह तो क्षत्रिय संपूर्ण पापों से मुक्त होकर गौ रक्षा और ब्राह्मण रक्षा के लिए प्राण त्यागता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जो गति योगियों को प्राप्त होती है वह गति उसे प्राप्त हो जाती है क्षत्रि के लिए अधर्म क्या है अधर्म क्षत्रिय से वो यक्ष मरणम भवे विसृजन श्लेष्मत्राणी कृपणम परिदेव कराहते हुए खखारते हुए थूकते हुए बिस्तर पर मृत्यु सैया रोग सैया पर पड़े पड़े मर जाना ये क्षत्रि के लिए पाप है युद्ध करते हुए राष्ट्र रक्षा देश रक्षा धर्म रक्षा गो रक्षा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपना आत्मनिसर्ग कर देना अपना बलिदान कर देना यही क्षत्रियो के लिए धर्म है इंद्र और अम्बरीश का भी बड़ा सुंदर संवाद है बोलो भक्तवत् भगवान की जय सूरवीरों को स्वर्ग मिलता है कायरों को नरक मिलता है सैन्य संचालन कैसे करना चाहिए सैनिकों के लिए क्या क्या राजा को करना चाहिए ये भीष्म जी ने विस्तार पूर्वक बताया है और लिखा कि राजा खुद गरीबी में रह ले पर अपने सैनिकों को कभी वेतन कम नहीं करना चाहिए उनका भत्ता कम नहीं करना चाहिए उनकी सुख सुविधाएं कम नहीं करनी चाहिए उन पर सदा अनुग्रह रखना चाहिए महाराज जी यहाँ तक लिखा हुआ है कि चैत्र अथवा मार्ग मास की पूर्णिमा को यदि शत्रु पर वो युद्ध के लिए शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करे तो राजा के लिए अच्छा होगा और सेना के लिए भी अच्छा होगा किस मुहूर्त में युद्ध करना चाहिए ये? ये भी लिख दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक कैसे कैसे होते हैं उनका भी अलग अलग, अलग वर्णन किया है आज भी है ना गोरखा रेजिमेंट अलग है राजपूतों वाली रेजिमेंट राजस्थान की अलग है तो किस किस क्षेत्र में होने वाले वीर कैसे होते हैं राजा को उनको कहाँ कहाँ नियुक्त करना चाहिए ये भी बड़ा गंभीर विषय है इसकी भी बड़ी सुंदर चर्चा है विभिन्न देशों में योद्धाओं का स्वभाव रूप बल आचरण और लक्षण उसके अनुसार उनकी नियुक्ति राजा के विजय के लक्षण क्या है पराजय के लक्षण क्या है युद्ध की कूटनीति कूटनीतिक व्यवस्था क्या है इसकी भी चर्चा की गई शत्रु को किस प्रकार से बचने करना चाहिए इसकी भी चर्चा की गई खजाना कभी कम न हो पावे कभी राजा को देखिए एक विशेष बात लिखिए जिस राजा का खजाना कमजोर होता है उस राजा को दान करने का पुण्य नहीं मिलता पाप लगता है दान करने से इसलिए दान धर्म सुरक्षित रहे राजा का इसके लिए खजाने को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए खजाने को एक स्थिति में बने रहना चाहिए ये राजा का धर्म है और गणतंत्र उसकी व्यवस्था का भी महाभारत में वर्णन है गणतंत्र की गणराज्यों की व्यवस्था कैसे हो और कैसे एक बड़ा राजा छोटे छोटे राजाओं से मिलकर के पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र बनाकर के सुरक्षा करे इसका भी बड़ा वैज्ञानिक पद्धति से वर्णन श्री भीष्म पितामह ने किया है और कहा कि आभ्यंतरम भयम रक्षम असारम बाह्यतो तो भयम आभ्यंतरम भयम राजन सद्यो मूला निक्रंतती बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कहते हैं बाहरी शत्रुओं के आक्रमण और संघर्ष से राजा को भय नहीं है राजा को भय तो भीतरी संघर्ष से है गृह युद्ध से राजा को भय है बाहर के शत्रु राजा आक्रमण करेंगे इससे भय नहीं है बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं यद्यपि भले ही चैनल की प्रसारण वाली कथा है हम बड़े खुले तौर पर कह रहे हैं यह बहुत प्रासंगिक वाक्य है बाहरी पड़ोसी शत्रुओं से उतना भय नहीं है इस देश को जितना भय इस देश में रहकर देशद्रोह करने वाले लोगों से है भगवान करें ऐसे दुर्दिन इस देश को कभी न देखने पड़े नहीं तो कई बार ऐसा मन में आता है कि कहीं यह देश अब तक जिस पद्धति से चल रहा है इस पद्धति से कहीं किसी भयंकर गृहयुद्ध की चपेट में न आ जाए भीष्मी ने बाहरी युद्ध से भीतरी युद्ध गृह युद्ध को सबसे खतरनाक बताया है और राजा के विनाश का कारण गृहयुद्ध बताया कहने की जरूरत नहीं है सब जानते हैं गृहयुद्ध क्या है नक्सलवाद ये क्या है गृहयुद्ध युद्ध है आसाम में जो आतंकवाद उग्रवाद वो है जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो गृहयुद्ध है झारखंड क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एमपी में जहां कहीं ऐसी परिस्थितियां बन रही वे गृहयुद्ध हैं और धर्म के नाम पर जो जातीय संघर्ष हो रहे हैं वे भी गृहयुद्ध हैं और ये गृहयुद्ध क्या है कान खोलकर सुन लें ये गृहयुद्ध राजा की राजनीति की विफलता के परिचायक हैं। राजा की राजनीति सफल नहीं है देश के स्वतंत्र होने के बाद छियासठ सड़सठ वर्ष तक का जो शासन काल है वो व्यर्थ चला गया ये इसके इसका प्रमाण है और देश में जो ये भयंकर गृहयुद्ध के बादल मडरा रहे हैं इसका भी मूल कारण है गोवध गाय सबको एक सूत्र में बांधने वाली है और गोवध सारे समाज को सारे राष्ट्र को विखंडित करने वाला है ये इतना भयंकर पाप है इस पाप से सारी प्रजा को बचना चाहिए इसलिए आभ्यंतरम भयम रक्षम असारम बाह्यतो तो भयम आभ्यंतरम भयम राजन सद्यो मूलानि क्रंसती अब एक इतना सुंदर प्रकरण है कि जो छोड़कर कहने लायक नहीं है एक एक श्लोक से कहने लायक है सेवा धर्म की महिमा सेवा धर्म की महिमा गीता प्रेस से इस सेवा का सेवांक निकलने वाला है सेवा का अंक ही निकलने वाला इस बार बहुत सुंदर अंक निकलने वाला है ये पूरा का पूरा अध्याय अध्याय की संख्या भी बहुत अच्छी है एक अध्याय है। इस अध्याय में बताया है सेवा का महत्व सेव्य कौन है देखिए सेवा के जो योग्य होता है उसको सेव्य कहा जाता है और सेवा के योग्य कौन है इस प्रश्न पर विचार करने पर इसका सही समाधान यही होता है कि जो सबके द्वारा सेवा किए जाने के योग्य है वही हमारा भी सेव्य है और सबके सेव्य भगवान हैं इसलिए हमारे भी सेव्य भगवान हैं तात्पर्य यह, यह हुआ कि जहाँ कहीं भी हम सेवा करें वहाँ किसी व्यक्ति वस्तु को मानकर सेवा न करें भगवत बुद्धि से सेवा करें भगवत बुद्धि से की गई सेवा ही सेवा है और भगवत बुद्धि से जो नहीं की गई है वह सेवा के नाम पर दंभ होगा सेवा के नाम पर अपराध बनेंगे और अपराध से पतन होगा गौ की सेवा प्राणी मानकर नहीं जीव मानकर नहीं पशु मानकर तो बिल्कुल भी नहीं गाय की सेवा साक्षात रामकृष्ण नारायण मानकर के गाय की सेवा साक्षात भगवान मानकर के गाय की सेवा तब गाय की सेवा में अपराध नहीं बनेगा गो सेवा से मोक्ष मिल जाएगा गो सेवा से धर्म अर्थ काम प्राप्त हो जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा माता पिता की सेवा भी साक्षात लक्ष्मी नारायण मानकर माता पिता की सेवा भगवत बुद्धि से माता पिता की सेवा गुरु की भी सेवा भगवत बुद्धि से आचार्य की सेवा भी भगवत बुद्धि से ब्राह्मणों की भी सेवा भगवत बुद्धि से गायों की सेवा भगवत बुद्धि से और अंत में महाराज जी लिखा है प्राणी मात्र की सेवा भगवत बुद्धि से सारे चराचर को भगवान का रूप मान करके सेवा अर्थात जहाँ कहीं भी सेवा है वो भगवान से अतिप्त भाव रख करके सेवा की स्थिति नहीं है भगवत भाव से ही सेवा की स्थिति है और इन इनके रूप में में तीन की सेवा करने चार की सेवा करने में सबकी सेवा आ जाती है माता पिता गुरु और गाय यद्यपि इस प्रकरण में माता पिता और गुरु इन तीन का ही नाम लिया पर हम चौथा नाम इसलिए ले रहे हैं कि महाभारत में बार बार इन माता पिता और और आचार्य गुरु इनसे भी अधिक गो सेवा की महिमा बार बार कही गई है इसलिए हम गाय का भी परिगण, परिगणन इसी प्रकरण में कर रहे हैं इनको मान करके करना चाहिए धर्मराज मिश्र ने पूछा कि भगवन धर्म का मार्ग बड़ा विस्तृत है और इसकी बहुत सी शाखाएं हैं और सब शाखाओं का पूरा पालन करें ये इसमें बड़ी कठिनाई है इसलिए भगवान हमारे जैसे प्राणियों के लिए बहुत सरल साधन बता दीजिए कि अमुख साधन कर लो इससे धर्म का सांगो पंग पालन हो जाएगा तो इस इस्लोक में परलोक में मैं कैसे सुख प्राप्त करूं आप बताइए जिससे समग्र धर्म का पालन हो जाए भीष्म माता भीष्मणच पूजा बहुमता मम यही युक्तो नरो लोकान् यशस् महादष्णु कहते देखो माता पिता और गुरु इन तीन की भगवत भाव से कोई सेवा करे तो इस लोक में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा और परलोक में भी उसे मोक्ष मिल जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी यह करना चाहिए एक विशेष बात कह दी गई सेवा क्या है बोले आज्ञा का पालन सेवा है आज्ञा समना सुसाहिव सेवा आज्ञा पालन से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है अब तो तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें ऊट पटांग आज्ञा देने का अभ्यास है वो आज्ञा देने लग जाएंगे और आज्ञा पालन करने वाले बड़ों की आज्ञा मानी चाहिए या मानकर उसका पालन करने लग जाएंगे तो भी अनर्थ हो जाएगा इसलिए बड़े विवेक पूर्वक विष्णु जी ने कहा यज्ञ तेज्य अनुजान यु कर्मता पूजिता धर्मा धर्म विरुद्धम बात कर्तव्य हे युद्धि इन माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए इनकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए लेकिन जो आज्ञा धर्म से अविरुद्ध हो उसी आज्ञा का पालन करना चाहिए अधर्मयुक्त आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए अनुच्चित आज्ञा का पालन नहीं करना कितनी बढ़िया बात धर्मानुकूल शास्त्रानुकूल जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए और उनकी आज्ञा लेकर के ही धर्माचरण में लगना चाहिए एत एव एत लोका एक आश्रमाश्रया एक त्रयो वेद तयोज माता पिता और गुरु यही वेद हैं माता पिता और गुरु यही तीनों लोक हैं माता पिता और गुरु यही तीनों आश्रम हैं ये माता पिता और गुरु यही तीनों अग्निया हैं इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए पिता गर्भपत्य अग्नि है माता दक्षिणाग्नि है गुरु आहवनीय अग्नि है इस प्रकार से इन तीनों की सेवा करके संतुष्ट कर से संपूर्ण अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है क्योंकि ये त्रिविध अग्नि हैं और देखो यदि इन तीनों की सेवा में तुमसे कोई भूल नहीं हुई है तो हे युधिष्ठिर तीनों लोकों में से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारे लिए दुर्लभ हो यदि बिना अपराध बने तुमने इन तीनों की सेवा की है तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा कैसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पितृवृत्याम लोकम मातृवृत्त्या तथा परम ब्रह्मलोकम गुरोर्वित नियमेन तरश्य बोले तो पिता को संतुष्ट कर लेने से धरती के सारे बह मिल जाएंगे माता को संतुष्ट कर लेने ऐसी स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा और गुरु को सेवा करके संतुष्ट कर लेने से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा इसलिए माता पिता गुरु इनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है आज इसकी बहुत आवश्यकता है माता पिता की उपेक्षा हो रही है उनका तिरस्कार हो रहा है गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है इसलिए इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें, इन तीनों को भोजन कराने के बाद व्यक्ति स्वयं भोजन करे कभी इन पर दोषारोपण न करें, सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे यही पुण्य कर्म है इनकी सेवा से कीर्ति यश और उत्तम लोग ये तीनों प्राप्त होते हैं जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसने तीनों लोगों का आदर कर लिया जिसने इनका अनादर कर दिया उसके द्वारा किए गए सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो गए इसलिए गुरुजनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए अमानिता नित्यमेव में गुरु जिन्हें इन तीन गुरुओं का अपमान किया माता पिता और गुरु ये तीनों ही गुरुए इनका अपमान किया उसका सब कुछ व्यर्थ हो गया एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कोई भी उत्तम काम करके माता पिता और गुरु को ही समर्पित कर दे तो जो भी शुभ कर्म है माता पिता और गुरु को उसका समर्पण करने से उसका फल हजार गुना अधिक बढ़ जाता है जैसे भगवान को समर्पण की महिमा है अब भगवत रूप मान करके ही इनको समर्पित किया जा रहा है गुरुजी को अर्पित कर दो तो हजार गुना फल मिल जाएगा माता पिता को अर्पित कर देने से हजार गुना फल मिल जाएगा इतनी बड़ी महिमा इनकी है आचार्य दस श्रोत्रियों से बढ़कर के और उपाध्याय दस आचार्यों से बढ़कर के है और पिता दस उपाध्यायों से बढ़कर के है और माता दस पिताओं से बढ़कर के है और वह माता अकेली ही अपने गौरव के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को त्रस्त कर देती है इसलिए गुरुत्वना भी भवती नास्ती मातृ समोह गुरु माता के समान कोई गुरु इस धरती पर नहीं है माता सबसे श्रेष्ठ गुरु है गुरु गरी अब गुरुजी सबसे श्रेष्ठ गुरु माता है तब गुरुजी क्या है अब गुरुजी के बारे में भीष्णु जी बोल रहे हैं इसमें गुरु भक्ति ज्यादा आई है भीष्म जी के वचनों में गुरुजी कह रहे भीष्म जी कह रहे हैं गुरु गरिया पितृ तो मातृ सचे की मती उभ माता पितरहू जन्मन ये कह रहे हैं भीष्म जी के मेरी मान्यता तो स्थिर यह है कि गुरु तत्व माता से भी बढ़कर है और पिता ऐसी भी बढ़कर है माता तो पिता केवल शरीर को प्रदान करते हैं, गुरुदेव भगवान संस्कारों को प्रदान करते हैं। इसलिए शरीर को प्रदान करने वाले तो अन्य जीव भी हैं, किंतु संस्कार देने वाले गुरु हैं, भगवान की प्राप्ति कराने वाले गुरु हैं, सनमार्ग पर ले जाने वाले गुरु हैं। इसलिए वे तो मेरे विचार से माता पिता से भी श्रेष्ठ रहे शरीर में पिता माता च चारियत भारत आचार्य शिष्टाया या जाति ही सा दिव्या सा जरा मरा पिता माता केवल शरीरों को जन्म देते हैं किंतु आचार्य उपदेश देकर भगवत शरणागति प्रदान करके भगवत तम्... संबंध जोड़ करके दूसरा जन्म आचार्य प्रदान करता है और वह भगवत संबंध ही जो जन्म है ब्रह्म संबंध जो है वह दिव्य है अजर है और अमर है इसलिए माता पिता को तो गुरु रूप में मानना ही चाहिए गुरु तत्व को माता पिता से भी अधिक आदर देना चाहिए ऐसा भीष्मी कह रहे हैं और कहते हैं कि देखो कभी गुरुजनों के आसन पर नहीं बैठना चाहिए स्नेह बह बश भी अपने से बड़ों के आसन पर नहीं बैठना चाहिए ये बात भीष्मी भी कह रहे हैं और ये भी बात कही जा रही है कि माता पिता के पास तो पुत्र बैठ जाता उनकी आसन पर पर इतना माता पिता से तो विशेष सौहार्द धोने के कारण ऐसा भी संभव है किंतु गुरु के आसन पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए उनकी बराबरी पर भी नहीं बैठना चाहिए अब ट्रेन की बात अलग है गाड़ी की बात अलग है जहाज की बात अलग है वहाँ कहाँ बैठोगे वहाँ तो बराबरी पर बैठना पड़ेगा नौका में भी बराबरी पर बैठना पड़ेगा लेकिन सामान्य अपने गुरुजनों के समान आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए उनसे द्रोह न करे उनको सदा भगवत स्वरूप मान करके उनकी सेवा करे यही धर्म है विद्या ये गुरु नाद्रियंते प्रत्यासन्ना मनसा कर्मण वा तम भ्रूणहत्या भ्रूण हत्या विशिष्ट न्यस्ते पाप कृदस्थ लोके यथ ते गुरुभिर्भाव तथा गुरुभो अभ्यर्चनी कैसे जो लोग शास्त्र तो पढ़ लेते हैं विद्या तो पढ़ लेते हैं लेकिन गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं, निकट रहकर मनवाणी क्रिया से गुरुजनों की सेवा नहीं करते ऐसे विद्या प्राप्त कर लेते हैं किंतु गुरुजनों की सेवा नहीं करते उनको भ्रूण हत्या से भी अधिक पाप लगता है इसलिए उन्हें सेवा अवश्य करना चाहिए संसार में उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है जो गुरुजनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा नहीं करते उनसे बड़ा पापी युद्ध इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है अब गुरुजी तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलो मुफत का सेवक मिला खूब सेवा करेगा उसके लिए तो सबसे बड़ा पाप यही है कि वो सेवा न करे सेवा करें तब गुरुजी का भी तो कोई धर्म है कि नहीं श्री भीष्म जी गुरु जी के बारे में कह रहे हैं बोले गुरु का धर्म है शिष्यों की निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करे ये गुरु जी का धर्म है और शिष्यों का धर्म है गुरु जी के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर सेवा करें ये शिष्यों का धर्म है। क्योंकि आत्मचेतन तो सब में समान रूप से विराजमान है पर गुरुजनों का शरीर जितने अधिक समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा उतना अधिक लाभ साधकों को शिष्यों को सत्संग का प्राप्त होता रहेगा भगवान की बात सुनने को मिलती रहेगी ऐसा जान करके भीष्मी कहते हैं शिष्यों का धर्म है गुरु के शरीर की सेवा पूजा उनको निरोग और स्वस्थ रखना सुखी रखना प्रसन्न रखना ये शिष्यों का धर्म है और गुरुओं का धर्म है शिष्यों को निरंतर आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जाएं भगवान की ओर आगे बढ़ा कर ले जाए भजन के मार्ग में ले जाए यह गुरुजनों का धर्म है कहते हैं Hey! युधिष्ठिर यदि तुम पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हो तो गुरुओं की सेवा पूजा करो जो वस्तु उनके व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है तुम प्रयत्न पूर्वक उनकी सेवा के लिए लाकर अर्पित करो जिस कर्म से यदि कोई पुत्र पिता की सेवा करता है और पिता पुत्र की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो भीष्म जी कह रहे हैं फिर ब्रह्मा जी की उपासना की आवश्यकता नहीं है पिता के प्रसन्न होने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे पिता की पूजा होने से ब्रह्मा जी की पूजा हो जाएगी और जिस बर्ताव से माता प्रसन्न हो जाए तो फिर अलग अलग पृथ्वी की पूजा की आवश्यकता नहीं है माता की प्रसन्नता से पृथ्वी माता प्रसन्न हो जाएगी संपूर्ण धरती का आदर और पूजन हो जाएगा और कहते हैं इसी प्रकार से ये न प्रेरणाध्याय ब्रह्म पूजितम मातृता पितृत तस्मात पूज्य तमो गुरु भीष्म जी कह रहे हैं जिस कर्म से गुरुदेव प्रसन्न हो जाए वह पर ब्रह्म की सबसे श्रेष्ठ पूजा है इसलिए माता पिता से भी अधिक गुरु पूजनीय हैं गुरुओं के पूजित होने पर देवता ऋषि और पितर तीनों संतुष्ट हो जाते है इसलिए के न चिन्ह के निन्ह च वृत्ते नव न च माता न पिता मनते गुरु कहते किसी भी अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार के होने के बाद भी माता पिता और गुरु इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए वे हमारे प्रतिकूल कोई व्यवहार कर देते हैं, तो भी इनकी निंदा या इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए उपाध्याय पितरं मातरंच ये विध्रुहते मन सा कर्मणा वेशण हत्या विशिष्टम तस्मा नान्या पाप प्रदत्लो के माता पिता और आचार्य इनसे जो मनवाणी क्रिया से द्रोह करते हैं भ्रूण हत्या से भी भयंकर पाप उन्हें लगता है संसार में उनसे बढ़कर कोई पापी मनुष्य नहीं है ृतो वृद्धो यो न बिभर्ति पुत्र स्व निज पितरम मातरच तदवई पापम भ्रूण हत्या विशिष्टम तस्मा पाप कृदस्िलो के जो माता पिता का और स्पुत्र है माता पिता ने पालकर कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया नौकरी चाकरी धंधा व्यवसाय भी करा दिया और फिर वह पुत्र अपने पिता माता का पोषण यदि नहीं कर पाता है उसकी सेवा नहीं कर पाता है तो उस पुत्र को भ्रूण हत्या जो ब्रह्म हत्या से भी पड़ा पाप गर्भ हत्या है वो पाप लगता है भाइयों कान खोल करके सुन लो जो लोग अपने माता पिता को माता पिता ने पैदा किया पालित पोषित किया पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और यदि माता पिता दुखी होते हैं दर दर की ठोकर खाते हैं वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर होते हैं, तो तुम चाहे जितना पूजा पाठ अनुष्ठान भजन करो फिर भी भ्रूण हत्या जैसा पाप लगेगा नरक जाना पड़ेगा इसलिए माता पिता की सदा भगवत भावना से युक्त होकर के सेवा करनी चाहिए मित्र द्रोहा कृतघ्नस्य से गुरु घाति चतुर्णाम वे में नानु सुश्रम मित्र मित्रद्रोही, कृतघ् स्त्री का हत्यारी हत्यारा और गुरु का हत्यारा इन चारों के पापों का प्रायश्चित हमारे सुनने में आया सुनने में नहीं आया है विष्णु जी कहते हैं इन इनके पापों का प्रायश्चित नहीं है इसलिए मित्र से द्रोह न करे कृतघ् न बने स्त्री की हत्या न करे और गुरुजनों गुरुजनों में माता पिता गुरु तीनों एक ही कोटि के इनकी हत्या न करे इनका कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं हमारे देखने सुनने में आया है सत्य असत्य का स्वरूप धर्म का लक्षण व्यवहारिक नीति का विवेचन और सदाचार सर्वोपरि है इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया और कहा कि देखो सदाचार का सबसे बड़ा विरोधी है दंभ। दंभी व्यक्ति भी नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन उनके द्वारा सदाचार का पालन नहीं हो पाता है वे सदाचार के नाम पर दंभ करते हैं इसलिए ये दम्भ नाचरंति नाचरंति स्म ये साम प्रत्यक्ष संयता, विषय विषयांश निगृहण्ती दुर्गा्यरती थे कहते जो दंभयुक्त तो आचरण नहीं करते हैं जिनकी जीविका कुल चलती है और जो विषयों की बड़ी हुई इच्छा पर अंकुश लगा लेते हैं ऐसे जो साधक हैं, संपूर्ण दुखों को लांघ जाते हैं ये सदाचार में क्या है कहते सदाचार का स्वरूप यही है दूसरों के कटु वचन सुनने के बाद निंदा वचन सुन लेने के बाद भी उन्हें उत्तर न देना इस सदाचार है। मार खाकर भी न मारना स्वयं देना पर किसी से मांगना नहीं ये जो है श्रेष्ठ सदाचार का लक्षण कहा गया सदाचारी मनुष्य सत्कार पूर्वक अतिथियों को घर में ठहराते हैं किसी का दोष नहीं देखते हैं वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं इसको सदाचार कहा गया है सदाचार की अनेक परिभाषाएं दी गई है और कहा कि जिनका रजोगुण तमोगुण शांत हो गया है वे ही सत्य गुण में स्थित होते हैं और ऐसे सात्विक प्राणी जो हैं, वे बड़े से बड़े संकटों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं जो देवताओं को प्रणाम करते हैं सभी धर्मों का श्रवण करते हैं और जिनमें श्रद्धा विद्यमान है विश्वास की प्रतिष्ठा है और जो सदा शांत रहते हैं ऐसे लोगों को दुख छू नहीं सकता है वे सहज सब दुखों से पार हो जाते हैं सदाचारी मनुष्य को इतनी चीजों का आजन्म त्याग कर देना चाहिए कौन कौन मधु मानस नित्यम बर्जनी बर्जयंती है मानवा जन्मक प्रभृति मद्यं चुर्गा तरंती जन जन्मक प्रवृत्ति जन्म से लेके मृत्यु तक ये चीजें त्यागने के योग्य हैं मधु मांस मदिरा ये तीन चीजों जन्म से लेके मृत्यु तक त्यागने के योग्य हैं मधु की बात जो आई है वो पंचामृत आदि में मधु का निषेध नहीं है औषधि में भी मधु का निषेध नहीं है मधु का निषेध उस अंश में है मधु शहद निकालने में प्राय हिंसा होती है लोग पूर्वक मक्खिया मधु का संचय करती है छत्ता तोड़ने वाला सब निचोड़ देता उसमें अंडे बच्चों का भी निकल जाता है तो ये बातें इसलिए बार बार मधु की बात कही गई पुराने जमानों में जंगल बहुत थे प्रकृति बहुत स्वच्छ थी मधु के छत्ते खूब लगा करते थे अब शहद खाने पर तपस्या को रोकना न लगाए तो वो तो जंगल में रहते ही है भिक्षा करना तो बंद कर देंगे रोज एक दो छत्ता तोड़ लेंगे और मैं पाव डेढ़ पाव शेर भर शहद पी लेंगे बोले बस आज की भिक्षा तो हमारी सम्पन्न हो गई तो इससे उनसे हिंसा का दोष बनने लग जायेगा इसलिए औषधीय उपयोग शहद का किया जा सकता है पंचामृत आदि देवकृतियों में शहद का उपयोग किया जा सकता है शहद पान के रूप में कि छत्ता तोड़ा और शहद पी गए ये नहीं करना चाहिए मध्य का भी आजन्म त्याग करना चाहिए मांस का भी आजन्म त्याग करना चाहिए ये ब्राह्मण के लिए नहीं बताया जा रहा है ये मनुष्य मात्र के लिए बताया जा रहा है इतनी चीजों का जीवन भर त्याग कर देना चाहिए मीठी वाणी बोलना चाहिए अहंकार शून्य वाणी बोलना चाहिए हा हा हा धन्य है ए य पद्म पीतवासा महाभुज सुहृद भ्राता मित्र ची तथा च्युता युष्ठिर ये जो पीतांबर धारण किए हुए कमल के सुमान विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं यही तुम्हारे सुरेद हैं यही तुम्हारे भाई हैं यही तुम्हारे संबंधी हैं यही साक्षात नारायण हैं इन नारायण को ही संपूर्ण विराट प्रकृति में देखते हुए विराट प्रकृति को नारायण मय देखते हुए तुम इनकी सेवा करो यही सम्पूर्ण सदाचार है यही धर्मो का सार है और स्वभाव के जाने बिना जो है व्यवहार ठीक नहीं होता इसलिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जान करके ही व्यवहार करना चाहिए एक ऊंट बड़ा तपस्वी था उसने ब्रह्मा कथा तो थोड़ी लंबी है उसने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि महाराज हमको जगह, जगह जगह चारा खाने में जाना पड़ता है हमारी गर्दन 100 योजन की हो जाए 100 योजन माने 1200 किलोमीटर लंबी गर्दन हो जाए ब्रह्मा जी हंसने ले बोले ठीक है एवं मस्त अब ऊंट की 1200 किलोमीटर की गर्दन हो गई अब ऊंट जैसे बैठता है सब लोग जानते ही है पैर मोड़ के बैठता है ईट ऊँट उसने कहा चलो घूमने फिरने से छुट्टी मिली एक ही जगह बैठ के ऐसे गर्दन घुमाएंगे जैसे ये घूम रहा नो छोटा है एक माइक लटो ये लटका हुआ ना वीडियो ये जैसे लंबा लंबा घूम रहा है ये तो बहुत छोटा है सौ योजन का ऊंट की गर्दन तो एक ही जगह बैठ के सब जगह खाऊंगा बढ़िया बढ़िया पत्ती ऐसी खा रहा था आलसी ऊंट भयंकर आंधी तूफान आया और अब वो बचने के लिए एक गुफा में उसने अपना मुंह घुसा दिया उसी में कई दिन से भूखे प्यार सियार बैठे थे उन्होंने उसकी गर्दन को चबा के खा लिया जब तक इतनी लंबी निकरे जल्दी कैसे जब तक निकारा निकारा तब तपार खा गए तो आलसी तपस्वी ऊँट का परिणाम ये हुआ कि वो मारा गया आलस ही धर्म को चौपट करता है इसलिए तपस्वी को आलसी नहीं होना चाहिए ये बात बताई और शक्तिशाली शत्रु के सामने झुक जाना चाहिए महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि शत्रु शक्तिशाली शत्रु उससे टकरावे नहीं वो सामने आवे तो इंद्राय नमह कहकर उसको नमस्कार करना कर लेना चाहिए क्योंकि जो शक्तिशाली है वही इंद्र है उसको नमस्कार कर लेना चाहिए झगड़ा करोगे अपनी शक्ति का व्यय होगा बात बनेगी नहीं राम राम कर लो हजोड़ो एक कथा सुनाइए भीष्म जी ने बोले शक्तिशाली के सामने झुक जाओ ये धर्म नीति है और ये राजनीति है देखिए एक बार की बात है श्री गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि नदियां समुद्र में पहुँचती हैं। वर्षा का काल था बाढ़ का समय था श्री गंगा यमुना आदि नदियों से समुद्र ने पूछा कि देवियों बड़ी आश्चर्य की बात है बड़े बड़े विशाल काय वृक्षों को आप उखाड़ करके बहा करके हमारे तक ले आती हो और आपकी तट पर छोटी छोटी घास लगी रहती है बेत लगे रहते हैं वो बाढ़ के पहले भी वैसे और बाढ़ उतर जाती है फिर घास लहलहा पड़ती है वो घास सब यथावत रह जाती है इतने बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देती हो और छोटी छोटी घास का कुछ भी नहीं बिगाड़ती हो क्या कारण है नदियों ने कहा गंगा यमुना आदि ने कहा महाराज अकड़ का परिणाम यही होता है ये वृक्ष हमारी बाढ़ को देख के अकड़ते हैं सीना तानते हैं तो हम इनको एक थक्का में गिरा के ले जाती हैं। और ये छोटी छोटी घास है ये जैसी बाढ़ देखती है तैसी लंबी दंडवत कर लेती है निकल जाओ खोपड़ी के ऊपर से तो बस नम्रता के कारण हम उनको खोद के नहीं ले जाते है वो सुरक्षित रहते बाढ़ के बाद भी वो लह उठते हैं इसलिए विनम्र होना चाहिए हु? समुद्र में भी हेड़ा आता है जगन्नाथपुरी जाओ समुद्र की लहर आती है लोग तो समुद्र स्नान करने जाते हैं ऐसे हो गए तो छाती में चोट लगेगी गिर जाओ हो सकता है मृत्यु भी हो जाए इतनी जोर की चक्कर लग जाए क्या करें जैसे हेड़ा आ गए नीचा कर लो ऊपर से सब पानी चला जाएगा कहीं चोट नहीं आएगी नम्रता जो रखता है व्यक्ति उसको चोट नहीं आती है, जो अकड़ता है चोट उसी को आती है इसलिए अकड़ धकड़ नहीं रखनी चाहिए विनम्र व्यवहार रखना चाहिए यह सदाचार है दुष्ट मनुष्य निंदा करते हैं निंदा करना दुष्टों का स्वभाव होता है और हे राजन जिस राजा की यश कीर्ति प्रतिष्ठा अधिक बढ़ने लग जाती है उस राजा के अनेक निंदक उत्पन्न हो जाते हैं तो इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निंदा के योग्य काम न करे किंतु निंदकों की कभी परवाह न करे निंदकों से द्रोह न करे दुष्ट मनुष्यों के द्वारा की गई निंदा को सहन कर ले क्यों कर ले बहुत ऊंची बात लिखी है महाराज जी लिखने योग्य श्लोक है कहते हैं आरुष्यन कृष्य मानस्य सुकृतम नाम विन्दति दुष्कृतम चात्मनो मर्षि ऋषत्यवाप मर्षि वही कहते जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता है उस निंदा करने वाले पुरुष के सारे पुण्यों को छीन लेता है जिसने निंदा किस पर क्रोध नहीं किया तो उसके सारे पुण्य जिसने निंदा सहन कर ली वो ले लेता है और और तो और इतना ही नहीं कितना फायदे का सौदा है सोच लीजिए निंदा करने वाले व्यक्ति की निंदा का व्यक्ति सहन कर लिया जिसकी निंदा की गई उसने सहन कर लिया क्रोध नहीं किया निंदा को सह लिया तो जिसने निंदा किया उसके सारे पुण्य चले आएंगे निंदा सहन करने वाले के पास और जिसकी निंदा की गई है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सर्वथा निष्पाप हो सर्वथा निष्पाप होता तो जन्म ही क्यों होता एकदम निष्पाप होता तो जन्म ही नहीं होता तो उसके जो पाप हैं वो निंदक के पास चले जाएंगे पुण्य आ जाएंगे और पाप उसी के पास चले जाएंगे तो निंदक हमेशा घाटे में रहता है इसलिए पर निंदा सम अघ्न पर निंदा से बढ़कर के भयंकर कोई पाप नहीं है इसलिए साधक वर्ग के लोग निंदा से दुखी नहीं होते हैं श्री चरणदास जी महाराज का पद है साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा निंदक को निय ही राखो हो न दे रा साधो निंदक मित्र हमारा पाछे निंदा करी अघ धोवे मन मिटे बिकारा जैसे सोना तापी अग्नि में निर्मल करे सुनारा साधो निंदक मित्र हमारा घन अहरन कसीही निबे कीमत लक्ष हजारा ऐसे जाचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा साधो निंदक मित्र हमारा निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा चरण दास कहीं सुनिए साधो निंदक साधक बारा साधो निंदक मित्र हमारा सुखी रहो निंदक जग मही रोग न हो तन सारा हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा साधो निंदक मित्र हमारा इसलिए हे युधि निंदकों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए किंतु स्वयं कोई निंदा योग्य कृत्य नहीं करना चाहिए सज्जनों के चरित्र में क्या विशेषता होती है इसका भी वर्णन किया गया है और दिव्य गुणों का वर्णन किया गया महाराज सेवकों के रहने योग्य स्थान कैसे होने चाहिए कुलीन पुरुषों का ही संग्रह करना चाहिए खजाने को कैसे बढ़ाना चाहिए इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है दंड के लक्षण दंड का स्वरूप प्राय कैसे करना चाहिए इसका भी वर्णन किया गया है त्रिवर्ग का विचार और सारे गुणों में शील गुण को सर्वोपरि बताए सारे गुण एक तरफ और शील गुण एक तरफ इतना विशिष्ट प्रकरण है इसमें इंद्र और प्रहलाद जी की कथा है प्रहलाद जी ने शील गुण के कारण इंद्र की लक्ष्मी का हरण कर लिया प्रहलाद जी इतने शीलवान के देवराज की लक्ष्मी ने भी प्रहलाद जी का ही वर्ण कर लिया अब बिचारे देवराज इंद्र दरिद्र हो गए भटकने लग गए जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा शीलवान व्यक्ति का ही लक्ष्मी वर्ण करती है प्रहलाद जी परम शीलवान है तुम जाओ तब इंद्र ने ब्राह्मण के बीच में जाकर प्रहलाद जी की सेवा की और बहुत दिनों तक रहे और कहा कि आप प्रहलाद आपसे हम परम कल्याण की प्राप्ति चाहते हैं प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर कहा शीलवान व्यक्ति का ही परम कल्याण होता है तो बोले भगवान यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो हमें शील दे दीजिए अपने शील गुण का को दे दीजिए प्रहलाद जी झूठ बोलने वाले हैं नहीं प्रहलाद जी ने कहा ठीक है दे दिया शील गुण तो शील के जाते ही धर्म चला गया सदाचार चला गया सब चले गए सारे गुण चले गए शील के जाते ही सारे गुण चले गए और इंद्र को पुनः अपना अधिकार मिल गया किंतु यह शील का दान भी सत्य की रक्षा के लिए प्रहलाद जी ने किया था इसलिए जब सत्य नहीं गया तो लौट फिर करके सब वहीं आ गए इसलिए शील जहाँ नहीं रहता सब वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ शील गुण रहता है सारे गुण वहाँ आ जाते हैं कहते हैं प्रहलादे नज राज्यम से महात्मा शील मास्तृत दैत्येना त्रैलोक्यम कृतम त्रैलोक्यम च वशे कृतम शील गुण ही सबसे बड़ा गुण है इसलिए हमेशा शीलवान होना चाहिए शील कहते किसको है बड़े से बड़े व्यक्ति का अपने बड़प्पन को छोड़कर छोटे से छोटे के साथ जो प्रेम पूर्ण अहंकार शून्य व्यवहार है उसको शील कहा जाता है भगवान कितने बड़े हैं? पर वे केवट को हृदय से लगा लेते हैं जीध को अपनी गोद में ले लेते हैं उसका पिता के समान और सदैव संस्कार करते हैं यही भगवान का शील गुण है बाल हत्यारिणी पूतना को माता की गति दे देते हैं यही भगवान का शील गुण है शील का स्वरूप क्या है कहते मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी से द्रोह न करना सभी प्राणियों पर दया करना यथाशक्ति दान करना ये तीन विशेष गुण शील के अंतर्गत आ जाते हैं जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्यों मनुष्य की प्रशंसा हो उस कर्म को उसी प्रकार से करना चाहिए यही शील का बड़ा संक्षिप्त स्वरूप है शील की संक्षिप्त बढ़िभाषा है तत्व कर्म तथा कुरिया देश श्लाघ्य संसदी शीलम समासे नैतिक कथितम कुरुषत्तमो और अनेक राजर्षियों का भी उपाख्यान सुनाया है जिन राजर्षियों ने पूर्वक राज धर्म का पालन किया और उन्हें क्या क्या मिला यह भी बताया और आपत्ति के समय राजा का क्या धर्म है ये राजा के आपद धर्म का भी वर्णन किया गया है आप लोग कहेंगे इतना लंबा विषय आप दो तीन दिन से लगातार सुना रहे हैं इसके सुनने से क्या मिलता है ष्म जी कह रहे हैं यथा यथा ही पुरुषो नित्यम शास्त्रम वेक्षते तथा तथा विजाना विज्ञान मत रोचते ही राजन पुरुष जैसे प्रतिदिन इस शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है महाभारत का जैसे जैसे स्वाध्याय करता चला जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है और जब ज्ञान बढ़ता चला जाता है तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति फिर बड़ी सरलता से उसे हो जाती है इसलिए नित्य इन प्रकरणों का स्वाध्याय करना चाहिए इनका इनको पढ़ना चाहिए राजा की गढ़ है सेना और खजाना इसलिए न सेना में कमी करे और न खजाने में कमी करे दो चीजों को युधिष्ठिर तुम पुष्ट रखो और सेना और खजाने की जड़ है धर्म धर्म राजा में रहता है तो सेना भी ठीक रहती है खजाना भी भरा पूरा रहता है इसलिए राजा कभी धर्म का त्याग न करे यहाँ यह राज धर्मानुशासन पर्व संपन्न हो गया बहुत जल्दी जल्दी किया संक्षिप्त किया लेकिन भगवान की दया से ये सम्पन्न हो गया और अब आपद धर्म पर्व है आपद धर्म की बड़ी लंबी चर्चा है ब्राह्मणों का आपद धर्म क्या है क्षत्रियों का आपद धर्म क्या है वैश्यों का आपद धर्म क्या है चतुर्थ वर्ण के लोगों का आपद धर्म क्या है पर एक विशेष बात दी गई आपत्ति में अन्य के धर्म का आश्रय लेकर अपना निर्वाह कर लेना चाहिए पर जैसे ही विपत्ति छूट जाए तो बिना पुनः अपने धर्म में स्थित हो जाना चाहिए ये विशेष बात है असताम शील में तत्व परिवादोथ पैशणम गुणा नाम एवं वक्ता संत सत्सुनराधिप चुगली करना निंदा करना ये दुष्टों की सहज प्रकृति है उनको फायदा होए न हो इससे कोई मतलब नहीं उनकी प्रकृति उनके स्वभाव में है चुगली करना निंदा करना श्रेष्ठ पुरुष उनकी प्रकृति क्या है बोले संतों की महिमा गाना उनके गुण गाना सज्जनों की प्रशंसा करना ये अच्छे लोगों का स्वाभाविक गुण है स्वभाव है और निंदा करते रहना ये जो है दुष्ट व्यक्ति की व्यक्ति की प्रकृति है इसलिए जिसकी जो प्रकृति है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए करता है तो करने दो पर अपने को दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति कभी अपनानी नहीं चाहिए आप सोचो महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ कौन होगा जिसमें यहाँ तक लिखा है भीष्म कहते हैं कोई दस्यु डकैत यदि धर्म पूर्वक डकैती करता है दस्यु धर्म का पालन भी धर्म पूर्वक करता है तो उसका भी कल्याण हो जाएगा पर इस कथा का दूसरा मतलब मत लगा लेना कि जब दस्यु धर्म की बात कही जा रही है तो हम फिर उसी मार्ग पर चलें। ये इसलिए कथा नहीं सुनाई जा रही है यह कहा जा रहा है दस्युता दस्यु धर्म की कितनी निंदा है वो धर्म नहीं अधर्म ही है पर दस्युओं की भी एक मर्यादा है डकैतों की वो भी उस मर्यादा में रह करके यदि दस्यु धर्म का पालन करें तो उसका कल्याण हो जाएगा एक डकैत की कथा है जिसको मोक्ष हो गया जिसका मोक्ष हो गया डकैती करने वाले का मोक्ष हो गया ऐसा चरित्र भीष्मी ने सुनाया है चरित्र बहुत विस्तृत है कहते हैं यथा सदभिक परादानम अहिंसा दस्यु कृता अनुर भूता ने समर्यादे सुदस्यु कहते दस्यु में भी दस्यु माने जानते हैं ना चोर डके इनमें भी मर्यादा होती है क्या मर्यादा है दस्यो की बोले धन की आवश्यकता है जिनके पास धन का ज्यादा उपयोग नहीं है पूर्वक धन का संग्रह कर रहे हैं ऐसे लोगों का धन वे छीन लेते हैं किंतु उनकी इज्जत नहीं लेते हैं उनकी हिंसा नहीं करते हैं और इसलिए लुटेरों में भी बहुत से लोग आदर बुद्धि रखते हैं इस देश में तो तमाम डकैत ऐसे हुए जिनको लोगों ने बहुत मान्यताएं दी हैं, जिनको गरीब लोग कहते थे की भाई गरीबों के तो ये भगवान है ऐसा भी सुना जाता डकैतो ने गरीबों की कन्याओं के विवाह कराए डकैतो ने रक्षा के काम में भाग लिया ऐसा भी कहा जाता है आज इस देश में डकैती करने वाले ऐसे हो सकते है तो यहाँ के निवासी कैसे होंगे कितना पवित्र देश है अब डकैत लोग सुन लें, डकैत लोग भी कोई होगा तो भी स्वीकार नहीं करेगा क्यूँकी अब जंगल वाले डकैत तो रहे नहीं अब दूसरे तरह के डकैत आ गए हैं जो देखने में डकैत जैसे नहीं लगते पर डकैत डकैत भी लज्जित हो जाए उनकी डकैती आगे डकैती के आगे ऐसे डकैत हुआ करते हैं उनको स्पष्ट रूप में उनका नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है हुँ? तो दस्यों का धर्म क्या है वे ऐसा करें तो उनका भी कल्याण हो जाएगा युद्ध न करने वाले को न मारना पहला धर्म है परस्त्री पर कुदृष्टि न करना कृतघ्ता नहीं करनी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना मठ मंदिर का धन नहीं छीनना उसको देव कहते हैं देव का अपहरण नहीं करना डकैती करना पर सर्वस्व नहीं छीन लेना इतना ले लो कि तुम्हारा भी काम चल जाए चल जाए और वो भी रोड पर न आ जाए इतना ले लो सर्वस्व नहीं छीनना कुमारी कन्या का अपहरण न करना और किसी पूरे के पूरे गांव पर आक्रमण करके उसका स्वामी बनकर न बैठ जाना जैसे आजकल किसी देश में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है तो वो वो सब क्या है दस्यु ही तो है एक तरह से वो कि धार्मिक लोग तो नहीं कहे जाएंगे लुटेरे ही हैं लूट खसोट करने वाले लोग हैं तो कथनचित डकैतों का किसी गांव पर कब्जा हो ही जाए तो भी वे शासक नहीं बन सकते इसलिए उनको कब्जा नहीं करना चाहिए अपना काम जितने में चले उतना धन लेकर किनारे हो जाना चाहिए कब्जा करके गांव पर नगर पर नहीं रखना चाहिए कहते हैं ये बातें डकैतो के धर्म के नियमों के अंतर्गत आई है दस्यु को भी परस्त्री का स्पर्श सर्वथा त्याग देना चाहिए इस प्रकार से जो पाप कर्म का त्याग कर देते हैं किसी विशेष परिस्थिति के कारण दस्यु धर्म का पालन करते हैं उनका यह धर्म भी उनसे छूट जाता है और वे पवित्र होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते इन नियमों के कारण वे इस धर्म में स्थित नहीं रह जाते यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं शेष कारिण तत्र शेषम पश्यन्ति सर्वशाह निशेष कारिणों नित्यम निशेष करनाथ भयम जो डाकू दूसरों के धन को शेष छोड़ देते हैं वे सब और अपने धन का भी अवशेष देख पाते हैं और जो कुछ नहीं शेष छोड़ते हैं उन डकैतों के पास भी अपने पास फूटी कौड़ी नहीं बचती है इसलिए वो मर्यादा के अर्थ में डकैती करेंगे तो वो पचा जाएंगे परिवार भी उनका ठीक ठाक रहेगा नहीं तो वो भी ठीक ठाक नहीं चलेंगे एक बहुत बड़े अधिकारी हमारे पूज्य खाक वाले महाराज जी के पास बार बार प्रार्थना करने लगे महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए लोग भी कहने लग गए ये बड़े धर्मात्मा है बड़े विद्वान है गीता जी इनको कंठस्थ है महाराज जी ने सबकी सुनने के बाद कहा हम तो निरक्षर भट्टाचार्य साधु हैं पढ़े लिखे हैं नहीं, यद्यपि महाराज जी ने, ने लघु सिद्धांत पढ़ी थी और महात्मा थे कुछ वेद भी पढ़ा था व्याकरण भी पढ़ा था न्याय भी पढ़ा था पर महाराज बोले हम तो निरक्षर भट्टाचार्य साधु हैं, बचपन में साधु बन गए गैया का गोबर उठाया कंधा थापे गाय की बनाई चारा डाला मंदिर में सेवा पूजा की गुरु महाराज की सेवा पूजा की रसोई बनाई बर्तन मांझे यही काम किया हमने हम पढ़े लिखे तो है नहीं हमारे लिए बोले ये पंडित है इनसे पूछ लो कुछ बोले नहीं महाराज जी आप ही बताइए तो उनका स्वभाव था ऐसे सिर झुका के बैठे रहना थोड़ी देर में नेत्र खोले और उस आफी सर को देख के बोले देख जितना रुचे और जितना पचे उतना ही खाया कर ज्यादा खाएगा पेट फट जाएगा फिर से नीचे गलेगा अब उसकी जिज्ञासा ही शांत हो गई अब क्या गीता रामायण प्रवचन सुने थोड़ी देर में महाराज बोले क्यों बैठे हो चलो यहाँ से उठ के हम लोग लिए बोले नेक भी संकोच नहीं करता रिश्वत लेने में अब साधु साधुओं का समय खराब करता है उपदेश दीजिए क्या उपदेश दें जो शेष लोग महाराज जी को लेके गए थे बोले महाराज कमिश्नर हैं ये और आपको कैसे पता ये तो इतना भ्रष्ट व्यक्ति है कि बिना पैसा लिए कुछ सोचता भी नहीं है सोचने के भी पैसे लेता है महाराज जी बोले तुम्ही लोग कह रहे थे गीता का कंठस्थ है ऐसे मिथ्याचारी को हम क्या उपदेश हैं इसके बाद महाराज वो किसी कांड में नौकरी से पृथक हो गए लोगों ने कहा महाराज कई साफ लग गया कि पेट फट जाएगा इसलिए पेट फट गया तुम्हारा जाओ फिर खाद चौक महाराज जी के पास जाकर रोने लगा बोले महाराज ब्राह्मण हूँ बहुत परेशान हूँ क्या करूँ अच्छा बच्चा निश्चय कर राम जी के सामने अब रिश्वत नहीं खाऊंगा या काम जी की परिक्रमा करके ठीक हो जाएगा वो काम जी की परिक्रमा करने गया बहाली होगी इसकी हो महाराज ऐसे भी लोग हैं इसलिए भैया है ज्यादा हम समर्थन नहीं कर रहे हैं इस पर खाने का लेकिन पेट फट जाए ऐसा नहीं खाना चाहिए ऐसे खाने वाले भी दस्यु ही हैं, तो दस्युओं के लिए भी मर्यादा स्थापित कर दी गई कि तुम दस्यु जरूर हो लेकिन चलो कुछ ले लो कुछ उनको भी छोड़ दो तो तुम्हारे पीछे वाले लोग भी कुछ खाते पीते रहेंगे यदि तुमने सता कर लिया तो तुम्हारे आगे में सब कुछ काम खत्म हो जाएगा एक कायव्य नाम का दस्यु था कायव्य उसका नाम था यह निषाद जाति का था वर्णशांक दोष से ग्रसित था यह ब्राह्मण भक्त था प्रहार कुशल था शूरवीर था क्रूरता रहित था आश्रम के विरक्तों की संतों की रक्षा करने वाला था क्षत्रिय जाति के व्यक्ति से निषाद जाति की स्त्री के गर्भ से इसका जन्म हुआ था और अपने समय का भीष्मी कह रहे हैं, सबसे बड़ा डकैत था सारे देश के डकैतों ने उसको अपना सम्राट बना लिया उसको कहा कि तुम हमारे सरदार बन जाओ तुम्हारे में बल भी अधिक है और तुम्हारे में गुण भी अधिक हैं। उसने कहा भाई देखो हम तुम्हारे सरदार बन तो जाएंगे लेकिन एक बात क्या बोले हम डकैतों के लिए एक मर्यादा स्थापित करते हैं इसका पालन करोगे तुम लोग तो हम तुम्हारे मालिक बन के रहेंगे और नहीं तो हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है देखो मुझमे इतना बल है मैं सैकड़ों मनुष्यों को अकेले जीत सकता हूँ समाज कर सकता हूँ मैं अपने वृद्ध अंधे माता पिता की भगवान मानकर सेवा किया करता हूँ मैं कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करता हूँ साधुओं का तिरस्कार नहीं करता हूँ गाय का तिरस्कार नहीं करता हूँ अवलाओं पर अत्याचार नहीं करता हूँ इस प्रकार से मैं अपनी वृत्ति से अपना निर्वाह किया करता हूँ और बानप्रसी सन्यासियों को जो हमसे अपेक्षाएं हैं किसी कंदमूल फल या किसी वन्य पदार्थ की आवश्यकता है मैं उसकी भी आपूर्ति कर दिया करता हूं मैं कंदमूल फल का संग्रह अपने घर में करके रखता हूं क्योंकि डकेतों का अन्न विरक्त संत नहीं लेते हैं तो मैं अन्न न देकर उनको कंदमूल फल दे देता हूँ पर मैं उनकी सेवा की भावना रखता हूं लोगों ने कहा कि ठीक है आप जैसे है इसलिए तो हम आपको अपना सरदार सुनना चाहते हैं तो ठीक है आप शर्तें बता दो कायब्य उवाच कायब्य ने कहा तुम कभी भी स्त्री का वध नहीं करना जो भय से त्रण मांग रहा हो कि माई बाप छोड़ दो गबड़ा रहा हो देखकर उस पर भी प्रहार नहीं करना बालक की हत्या नहीं करना तपस्वी की हत्या नहीं करना तुम जो तुमसे जो युद्ध न कर रहा हो उसकी भी हत्या नहीं करना जो तुमसे तो के लिए अपने प्राण तो होगा विशाल अरण्य होने से इसका नाम नैमिषारण्य होगा एक कथा दूसरी कथा नैमिषारण्य की यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र मनोमय चक्र उसकी नेमी शीर्ण होकर यहाँ पात विवाह में विघ्न नहीं डालना देवी देवताओं के तिथियों की पूजा होती है वहाँ कोई उपद्रव नहीं करना और अपना सर्वस्व देकर भी गौ ब्राह्मण की सेवा ये तुम्हारा धर्म है देखो ब्राह्मण कुपित होकर जिसकी पराजय सोचने लग जाते हैं तीनों लोकों में उसका रक्षक कोई नहीं जो ब्राह्मणों की निंदा करता है उनका विनाश चाहता है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है इसी प्रकार से उसका पतन हो जाता है इस प्रकार से उसने वर्णन किया और किसका धन लेवे किसका धन न लेवे किसके कैसा व्यवहार करे इसका वर्णन किया और इस प्रकार से वह कायब नाम का दस्यु डकैतों को इस धर्म की शिक्षा देकर के धीरे धीरे उसमें संपूर्ण धर्म की प्रतिष्ठा हो गई उसकी डकैती का दोष भी छूट गया और उसकी सेना के फौज के जितने डकैत थे उनकी डकैती भी छूट गई वे सब धर्मात्मा हो गए और उन सब का कल्याण हो माने धर्म पूर्वक ऐसा काम करके भी उस अधर्म की निवृत्ति हो गई उस अधर्म से उनका छुटकारा मिल गया अनेक उपाख्यान सुनाए गए हैं और उन उपाख्यानों का वर्णन करते हुए शत्रु से सदा सावधान रहना चाहिए और एक बार जिसके प्रति अविश्वास शत्रु के प्रति हो जाए फिर उस पर पुनः विश्वास करके और उसको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं देना चाहिए कूटनीति का भी कुछ उपदेश किया गया है यह कूटनीति राजाओं के लिए ही श्रेष्ठ है ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ नहीं है आपद धर्म के प्रकरण में विश्वामित्र महर्षि वह किस प्रकार से आपत्ति में पढ़ करके और वो प्राण बचाना चाहते थे कुछ खा करके उसके ऊपर भी संवाद है चांडाल का और विश्वामित्र महर्षि का संवाद है इसमें महर्षि को दोष नहीं लगा उन्होंने अभक्ष भक्षण नहीं किया अवर्षण हो गया था अकाल पड़ गया था वे प्राण बचाना चाहते थे कुछ भी खाने को मिल जाए खाकर प्राण बचाना चाहते थे तो उस समय चांडाल ने कहा कि मेरे यहाँ जो वस्तुए हैं वे अखाद्य है आपके याचना करने पर भी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं देने का अधिकारी नहीं हूं और आप ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। बड़ा विलक्षण चांडाल का और उनका संवाद है फिर देवराज इंद्र ने वर्षा की है खूब फसल पैदा हो गई है और उससे फिर सब को खुशहाली भई है उन्हें अभक्श भक्षण नहीं करना पड़ा पुरान तर में ऐसी कथा भी आती है की उस समय कुत्ते के शरीर पर इंद्र ने कुछ सृष्टि उत्पन्न कर दी वो वनस्पति के रूप में हुई लेकिन कुत्ते के शरीर से सृष्टि होने के कारण उन्हें धर्मशास्त्र में खाना पीना वर्जित कहा गया उनमें प्याज भी आता है लहसुन भी आता है गाजर भी आती है ये चीजें कुत्ते के अंग से प्रकट होने के कारण जो है अखाद्य है ऐसा भी पुराण अंतर में वर्णन है यहाँ इस प्रकरण की चर्चा नहीं है और शरणागत की रक्षा मनुष्य को तो करनी ही चाहिए एक बहेलिए ने कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद किए हुए कबूतरी को पकड़ लिया और वो कबूतर बिलाप कर रहा था अपनी कबूतरी का नाम लेकर के और उस समय उस पिंजड़े में बंद कबूतर ने कहा देवी ये अतिथि है हमारे वृक्ष के नीचे आया है ठंड में परेशान है ओले गिर रहे हैं तुम इसके प्राणों की रक्षा करके अतिथि धर्म की पालन करो शरणागत की रक्षा करना धर्म है वह कबूतरी ले आई कहीं से आग की चिनगारी अपना घोंसला डालकर उसको चिता दिया अग्नि कर दी और स्वयं शरणागति धर्म का स्मरण करके महाराज उसने अग्नि में प्रवेश कर दिया उसकी सुधा शांत करने के लिए और उस कबूतर ने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया और इसको देख करके उस, उसको वैराग्य हो गया उस व्याध को कि बताओ मैं मनुष्य हूं और मैं इनके मांस को खाता हूं और ये शरणागत की रक्षा करने में कितने तत्पर हैं उसको वैराग्य हो गया सब कुछ त्याग करके चला गया और कठोर तप करके मुक्त हो गया बहेल के वैराग्य का बड़ा सुंदर वर्णन है और महाराज इन दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति भई है कबूतर कबूतरी को केवल शरणागत की रक्षा करने के कारण इसलिए शरणागत का कभी त्याग नहीं करना चाहिए और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम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 Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam, Hari Haranam. हरे शरणम हरे शरण हरे शरणम्री वृन्दावन बिहारी लान की जय युदुष ने पूछा की भगवान पितामा यह बतलामे ये मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है इसमें दोष पैदा होते हैं किस कारण से संपूर्ण दोषों की खान क्या है तो श्री भीष्म जी ने कहा काम और क्रोध यही संपूर्ण दोषों दूश, की खान है इसी बात को गीता जी में कहा काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधेन मिह वणम यही सबसे बड़े शत्रु हैं इनको दूर करने का उपाय क्या है कोई दोष कितने हैं कहते हैं क्रोध काम शोक मोह विधितता विधितता का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की इच्छा इसको विधितता कहते हैं पराशुता दूसरों को मारने की इच्छा मद लोभ मातकर ईर्षा निंदा दोष दृष्टि कंजूसी ये सब दोष तेरह प्रकार के दोष ये तेरह प्रकार के दोष काम और क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं इसलिए काम क्रोध को जीत ले तो ये तेरह प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएंगे इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है इनका विनाश कैसे हो सकता है लोभा क्रोध प्रभुवती पर दोषीयते क्षमया तिषते राजन क्षमया विनिवर्तते हे युदिष्ठिर क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है और क्षमा करने से क्रोध थम जाता है और क्षमाशील क्षमा वृत लेने पर क्रोध निवृत्त हो जाता है क्षमाशील व्यक्ति में क्रोध नहीं रहता इसलिए क्रोध को नष्ट करने का उपाय क्षमा है और लोभ से क्रोध बढ़ता है लोभ से क्रोध बढ़ता है और दूसरों के दोष देखने से क्रोध बढ़ता है पर दोष दर्शन से क्रोध बढ़ता है और लोभ से क्रोध बढ़ता है और क्षमा से नष्ट हो जाता है काम कैसे उत्पन्न होता है संकल्पा जायते काम सेव्य विवर्धते यदा प्राज्यो विरमते सदा सद्या प्रणश्यति बहुत सुंदर वाक्य है काम संकल्प से उत्पन्न होता है सेवन करने से बढ़ता है और जब बुद्धिमान पुरुष काम से विरक्त हो जाता है तो वह तत्काल नष्ट हो जाता है काम नाशून्य होने से वह नष्ट हो जाता है इसी प्रकार से मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है पाप की आवृत्ति करने से बढ़ता है और सत्संग करने से मोह नष्ट हो जाता है सत्संग करने से मोह नष्ट हो जाता है और क्रोध और लोभ से पराशुता परमाने दूसरों को मारने की इच्छा हो जाती है तत्व ज्ञान से वह नष्ट हो जाती है शास्त्र विरोधी कर्म करने की इच्छा जो है वो भी तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाती है और जिस पर प्रेम होता है उस प्राणी के वियोग से शोक उत्पन्न होता है जिस पर हमारा प्रेम है अब वो नष्ट हो गया नहीं रह गया तो हम व्योग उत्पन्न होगा शोक उत्पन्न हो जाएगा कहते हैं मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है इस शोक को करने से कोई लाभ नहीं है इतने समझ से ही शोक नष्ट हो जाता है अब कोई मर गया उसके लिए हम रो रहे हैं, तो रोने से लाभ क्या है लाभ तो कुछ है नहीं जब लाभ नहीं है ये विचार करेगा तो शोक नष्ट हो जाएगा और सत्य त्यागा तू मात्सर्य महितांच सेवाया एक तत्तु क्षीयते सातव साधु नाम उपसेवनात् बहुत श्रेष्ठ बात कहते सत्य का त्याग और दुष्टों का संग इसको करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है और मात्सर्य दोष न ज्ञान उत्पन्न होने देता है न प्रेम उत्पन्न होने देता है संतों का संग करने से माप्त दोष समाप्त हो जाता है संतों की संगति करने से मापर्य दोष समाप्त हो जाता है मद आदि की निवृत्ति कैसे होती है कहते हैं संतों का संग करने से अहंकार शून्य तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा से मद नष्ट हो जाता है और विवेक के द्वारा अविद्या का क्षय हो जाता है और विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता है इसलिए हमेशा विवेक का आदर करना चाहिए लोभी मनुष्य का संग करने से लोभ बढ़ता है और लोभ पाप का मूल है इसलिए लोभी का संग नहीं करना चाहिए नाम भी नहीं लेना चाहिए लोभी मनुष्य का कम से कम सवेरे और शाम को तो नाम नहीं लेना उठ सोते जगते नाम न ले सीताराम राधे श्याम करके बुला ले अति कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो कंजूसी का भाव कंजूस का नाम लेने से प्रकट होता है और धर्मनिष्ठ उदार पुरुषों का संग करने से लोग नष्ट हो जाता है जिनकी धर्म में निष्ठा है और जो उदार पुरुष हैं, ऐसे लोगों का संग करने से लोग नष्ट हो जाता है इस प्रकार से क्रमशह एक एक दोषों की निवृत्ति हो जाती है और युधिष्ठिर हम अंतिम बात बता रहे हैं ये तेरहों प्रकार के दोष किसी तत्व संत का आश्रय दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेने से नष्ट हो जाते हैं तेरहों दोष अपने आप संत के संग से नष्ट हो जाते हैं इसलिए सदा संत का संग करना चाहिए नरसंस और क्रूर पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया ऐसे प्रकार के व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए और अलग अलग पापों का प्रायश्चित्य क्या है इस प्रायश्चित्य का भी वर्णन किया गया है प्रायश्चित्य का बहुत वर्णन किया गया लंबा जोड़ा वर्णन है कहते हैं राजा का कर्तव्य है यो नाताग्नि शतगुह शतगुहु सहस्त्र सहस्त्रगुहु कयोरअपी कुटुम्बिया आहारे दबिचारयन युधिष्ठिर जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य सौ गाय घर में हो गई फिर भी नित्य अग्निहोत्र न करता हो और एक हजार गाय हो जाने पर यज्ञ न करता हो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के धन को राजा को छीन लेना चाहिए और गोसेवा में लगा देना चाहिए बोलो वृंदावन बिहार बिना बिचारे उनका धन अपना मान करके उसको अच्छे काम में लगा देना सौ गाय हो जाएं तो अग्निहोत्र करो रोज अग्नि में घी की आहुति जरूर दो पवित्र धारा पर स्थित है श्री मलोक पीठ सेवा संस्थान न्यास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 अर्थात वृंदा देवी विराजमान है और यहीं पर पूज्य श्री मलुकदास महाराज का समाधि स्थल व साथ ही पूज्य महाराज श्री का धूना स्थल विराजमान है जहाँ पर पूज्य महाराज श्री नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि किया करते थे आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री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 आयोजित होता है इस भंडारे में साधु संत व ऐसे निर्धन लोग जिनके पास अन्नोपार्जन का साधन नहीं है उन्हें भी इस भंडारे में ठाकुर का प्रसाद पवाया जाता है साथ ही यहाँ एक चिकित्सालय भी है जहाँ पर साधु संतों व जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और उनके चिकित्सीय परीक्षण के बाद उनको दवाएं भी बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। आज हमारे देश का भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है अगर उनको अच्छी शिक्षा और उचित संस्कार मिल जाएं, तो वो देश के और समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महाराज श्री की प्रेरणा ऐसी यहाँ पर एक विद्यालय भी है जहाँ पर बच्चों को उचित संस्कार दिए जाते हैं साथ ही साथ उनकी पाठ्य सामग्री भी उन्हें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और उनके रहने का प्रबंध भी यहाँ पर निशुल्क किया जाता है इनके साथ ही संस्थान में अखंड हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि गुंजायमान होती रहती है और यही पर स्थित है राम नाम बैंक जिसमे ग्यारह करोड़ से भी अधिक भगवान नाम लिखित रूप से विराजमान है जो महाराज जी से प्रेरित भक्तों द्वारा लिखा गया है महाराज श्री की प्रेरणा से यहाँ वर्षों से एक गौशाला संचालित हो रही है श्री भक्त मालिक जी ने कहा था कि गौ माता के शरीर में तीस करोड़ देवी देवताओं का वास है जो गौ भक्त गौ माता की सेवा करते हैं उन्हें भगवान कृष्ण अपने हृदय में बसाते हैं इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री महाराज श्री ने एक गौशाला संचालित की लेकिन वर्षा पुरानी इस गौशाला में वर्षा काल में जल भराव हो जाता है इसलिए अब एक नवीन गौशाला का निर्माण हो रहा है जो पांच हजार गज में फैली हुई है जिसके अंदर सौ साठ का एक गौ माता का घर बनाया जाएगा पचास बाई का एक भूसा घर बीस चालीस का दाना घर साथ ही साथ संत निवास श्री गिरराज मंदिर और गौ माता मंदिर भी यहाँ बनवाया जाएगा इसी गौशाला के साथ साथ पूज्य महाराज श्री द्वारा और भी कई गौशालाएं संचालित हो रही है जिनमें से एक है श्री जड़खोर गौधाम जो कि ब्रज क्षेत्र के भरतपुर जिले में स्थापित है जहाँ पर पैतीस से ऐसी ज्यादा गौवंश की सेवा हो रही है ये गौशाला हमारी भारतीय गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है इस गौशाला में ज्यादातर गौ